हाँ जी आगे बढ़ें तो ये समझ में आया कि धन समाज की संपत्ति है का मतलब ये धरती है का मतलब ये है कि हमने जब शोषण किया तभी अमीरी गरीबी नाम की चीज़ आई और ये अमीरी गरीबी में हम बात कर रहे हैं कि दोनों विचारधाराओं से आज तक अमेरी गरीबी में संतुलन नहीं बना है न और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा गरीब यदि कहीं है तो अमेरिका में बेघर लोग हैं तो अमेरिका में कारों में सोने वाले उसी में नहाने धोने वाले एक तरफ तो दुनिया का नंबर वन देश दूसरी तरफ उसमें गरीबों की संख्या भाई भी कुछ बता ही रहे थे इस प्रकार का आंकड़ा <coughs> तो ये क्या हो रहा है कहीं न कहीं और असंतुलन बढ़ रहा है तो ये दोनों दर्शन इसमें पूरा नहीं पटक पाए जीने के धरातल पे यहाँ पे फेल हो गया तो दोनों दर्शन के बजाय अब ये दर्शन जो हमको कह रहा है वो क्या कह रहा है कि अमीरी गरीबी में संतुलन पहले उसके लिए मानसिकता मानसिकता क्या बनी कि धन समाज की संपत्ति है अब अब मुद्दा आया हाँ जी वो तो समझा रहे हैं वही तो समझा रहे हैं आपको समझ में हाँ शोषण करके बेटा अमीर होते लोग तो मम्मी अपने पास कार क्यों लोगों के पास क्यों नहीं क्योंकि आपके पापा ने आपके दादाजी ने दादी नाना नानी ने शोषण करा था तो कार है हमारे पास अरे एक मिनट में समझ जाता है आप जितना गोल घुमाओगे उतना ही गोल घूमेगा और बड़ी कार चाहिए बेटा तो और ज्यादा शोषण करना करें तुरंत मना कर नहीं नहीं कहीं तो ईमानदार होना पड़ेगा कहाँ से शुरू करोगे आप देखो तब क्या निकला कि गरीब और अमीर कहाँ से आए धन समाज की संपत्ति हो, होते हुए भी समाज का मतलब एक व्यवस्था जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक समाज नहीं है अभी तक सब समुदाय हैं है ना तो समुदाय में ये ये धन का प्रति कोई सदुपयोग की प्रवृत्ति आती ही नहीं सब समुदाय तो सब भाई से चलते हैं समुदाय तो सारे प्रलोभन से चलते हैं समुदाय समझ रहे हैं समुदाय कल्ट एक ग्रुप एक कुछ है इंडिविजुअल कोई ग्रुप रिलीजन के नाम पे हो लैंग्वेज के नाम पे हो जो भी एक प्रकार के समुदाय है एक प्रकार का हर्ड हर्ड कम्युनि है ना कम्यून बोलो कम्युनिटी बोलो है ना तो वो जो कम्युन है वो क्या चीज है वो कोई भय से चाली थे कोई प्रलोभन से चालित है इस प्रकार से अभी तक हम जी रहे हैं वो को कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे में क्रिएट ही नहीं हुआ क्योंकि परिवार ही ऑर्गेनाइज नहीं हुआ समाज में कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन रह मानव में सामाजिकता नहीं आई इसलिए परिवार नहीं बन पा रहे क्या कहा परिवार नहीं बने इसलिए तो समाज नहीं बनता और परिवार क्यों नहीं बने क्योंकि मानव में तो सामाजिकता नहीं है इसीलिए परिवार नहीं है दोनों पूरक हैं ये तो सामाजिकता के अर्थ में पारिवारिकता होती है पारिवारिकता के अर्थ में सामाजिकता नहीं होती है इसको आगे समझते हैं। तो अभी ये दिक्कत है तो ये दिक्कतों के कारण क्या हो गया <coughs> कि ये हो गया अब इसमें क्या परिभाषा आ दोनों में देखिए मुद्दा क्या है सदुपयोग की परिभाषा नहीं है तो गरीब एक को गरीब एक से भी दुखी है और अमीर सो से भी दुखी है दुख इसमें कॉमन है दुख इसमें कॉमन है गरीब सोचता है दुख तो कॉमन है कॉमन दुख को अलग करो अब बचा क्या सामान ना तो हर गरीब मेहनत करके अमीर बनना चाहता है दुख तो कॉमन ही है तो दुख तो झेल ही लेंगे एक सामान के साथ दुख झेलना एक सामान बिना दुख झेलना वैसे बेहतर क्या होगा तर्क लगाता है सामान्य रूप से आदमी सामान, सामान विहीन साधन विहीन दुखी दरिद्र साधन विहीन दुखी दरिद्र बराबर गरीब साधन संपन्न दुखी दरिद्र बराबर अमीर तो चॉइस कहां जाता है कि जब दुख तो कॉमन ही है तो छोड़ो ना सभी दुखी है है ना क्या कौन सा डालेगा ना दुखिया सब संसार ना नाम नहीं लेने का <laughs> दुखिया सब संसार तब जब सभी दुखी है तो आप बचा क्या उसको कॉमन करके अलग कर दिया तो बचा खाली सामान तो हर आदमी सोचता है हर गरीब मेहनत करके अमीर बनना चाहता है मेहनत करके वो अमीर बनने का मतलब ये हुआ कि मेहनत करके कोई अमीर बना कभी भाषा है ना मेहनत करके अमीर बनना आज तक जिंदगी में कभी आपने किसी को मेहनत करके अमीर बनते देखा मैनेजर बनके अमीर बन सकते हैं मेहनत करके नहीं आ सकते तो आप सभी मैनेजर बनना चाहते हैं है ना मैनेजर का दूसरा नाम है दूसरे कैसे का माल कैसे मेरे पास आ जाए है ना उसका नाम मैनेजर इस प्रकार से चला तो मेहनत करके अमीर बनना ये एक भाषा बनी उस मेहनत के इन्वेलपमेंट अंदर क्या है मैनेजमेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या है दूसरे का हिस्से से कैसे मेरे हिस्से में आ जाए कुल मिलाकर इतनी बात तो यह चला अब क्यों अब इसमें क्या निकल गया है कि हम धन का सदुपयोग करना चाहते हैं आप आज भी चाहते हो संग्रह करने वाले को क्या संग्रह क्यों हुआ धन के सदुपयोग स्पष्ट नहीं हुआ तो हमको लगा कि आज अकल नहीं है तो कल आ जाएगी तो कल उपयोग कर लेंगे रो अभी तो है ना तो सदुपयोग समझ में नहीं आ रखे रहो भाई मेरे को समझ में आ जाएगा बुढ़ापे में तो मैं बुढ़ापे में कर लूंगा नहीं आएगा तो मेरे बच्चों को समझ में आएगा वो कर लेंगे यार कल का कल सोचेंगे अभी तो फेंको अलमारी के ऊपर है ना इस प्रकार से संग्रह हो रहा है सदुपयोग स्पष्टता नहीं क्योंकि यहाँ पर सदुपयोग कुछ करे यहाँ पे कुछ करें और ये तीसरे विचार में अलग करें तीनों को समझ लेते हैं तो कहानी एकदम तार तार हो जाएगी समझ ले पक्का चलिए जी। तीन चीजें हैं तन है है ना यहां लिख देता हूं तन मन और एक धन तीन ही संपदाएं कुल मिला आदर्शवादी विधि में इनको क्या कहा गया इनके हिसाब से मान्यता क्या है ये क्या है उसको बताते हैं क्या है समझ में आने के बाद ही तो सदुपयोग समझ में आता है क्या है यही समझ में नहीं आया तो सदुपयोग कैसे करेंगे तो उसके बारे में मान्यता क्या है उसके आधार पर सदुपयोग क्या है? तन क्या है आदर्शवाद में क्या है कैसे मिला आपको हा मिला क्यों आपको पूर्व जन्मों में जो पाप कर्म किए आपने उससे मिला कर्म फल का बंधन हो गया कर्म फल का बंधन का मतलब ये हुआ क्या आपने वो कर्म नहीं किए जो करने चाहिए थे मोक्ष जनित कर्म नहीं किए आपने जो मोक्ष को पैदा करते हैं एग्जैक्टली इसके पीछे का सिद्धांत देखोगे तो वो ये कि जो आत्मा है ये परमात्मा में रहती थी पहले स्टोरी वहां से क्या हुआ कि परमात्मा जो है उसकी एक छाया से बन गई माया ईश्वर नाम का एक कोई क्या है पता नहीं उसकी छाया से ये जो बनती ना एक माया बन गई बोलते देखो छाया होती है क्या होती तो नहीं है दिखती है कि नहीं तर्क लगा देखो आदर्श दिखती तो है इसका मतलब कुछ तो है तो जो जो दिखता है लेकिन होता नहीं है उसका नाम क्या है तो छाया बन गई माया ये संसार क्या बना ये छाया है ईश्वर का अब ये जो आत्मा परमात्मा के घर में आराम से रहती थी, थी उसी गोदी में वहां से माया के प्रभाव में आ गई ये गलती हो गया उससे यह हो गया स्टर्न फिलोसॉफी गलती होने के बाद अब ये अब जैसे गलती किया एक और उसका दंड मिलेगा कर्म है तो कर्म का फल फल दंड मिलेगा अब दंड मिला अब आप चौसठ लाख योगिनियम ये तो तमाम तरह की हैं फंडामेंटली तो वहीं से चल रही है ईश्वर एक वहीं से हमको आए वहीं हमको जाना है ईस्टर्न वेस्टर्न भी दोनों में समानता है वेस्ट में क्या करें कि एडम एंड यूथ है ना उनको बोला था एक काम ईश्वर ने बोला था गॉड ने जब बनाया कि तुम ये एप्पल मत खाना गलती कर दिया तो वहां पर भी गलती से ही चल रहा है यहां पर पाप, पाप कर्मो का फल है।, है पूर्व आदम हवा भैया वो स्टोरी तो पढ़ लेना आप आप पता लग जाएगा आपको ना उसमें इतने सार बताने के इतना टाइम नहीं ना सार बता रहे हैं उसमें इतने था कि गॉड ने बढ़िया संसार रचा उन दोनों को बोला देखो ये इधर ये दिख रहे हैं ना फल ये खाना मत दोनों घूमते थे जंगल में जैसे उन्होंने वो खा लिया उसके बाद गलती हो गई उसके बाद अब सब झंझट चालू हो गया उसके बाद उनको कुछ चेतना आ गई उसके बाद फिर उनमें कुछ आहार निद्रा भय मैथुन चालू हो गया उसके बाद फिर वो परिवार बनने के बाद और ये सब संकट ये सारे संकट वहीं से खड़े हुए हैं एप्पल खाने से और आप बोलते हैं एन एप्पल एवरीडे <laughs> अब इसको पढ़िएगा 19 बीस कुछ हो सकता है वर्जन में कुछ भाषा में उधर उधर हो जाए लेकिन सार बात इतनी है तो ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों यहाँ पर सहमति हैं हाँ एक मिनट चालू नहीं हुआ माइक आपका जो जो जन्म होता है नया जन्म हाँ दूसरा शरीर लेकिन पूर्व पाप कर्मों का फल तो नहीं हो सकता कुछ तो अच्छे भी किए होंगे। वो सुनो तो, अगर इतने अच्छे कर लिए होते तो आप मोक्ष को पा जाती। मैं नहीं कह रहा हूँ दीदी एक विचार ये कह रहा है तो इस, इस शरी यात्रा में बहुत अच्छे कर्म करो ताकि मोक्ष को पा जाओ कुछ गलती हो जाएगी तो पुनः आपको शरीर लेना पड़ेगा यार वो अलग कहानी है यार सिद्धांत तो पकड़ो जो सिद्धांत में देखो जब जब जिसकी बात हो रही है उसमें अपने तर्क मत लगाओ जो वो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो तो उसमें ये करें तो पूर्व पाप कर्मों का फल है तो अब इसका सदुपयोग क्या हो सकता है गलती से मिला हुआ चीज का क्या फल होगा पश्चात आप तो इसको अब इसके इसके प्रभाव में आना नहीं है और इसको अब क्या करना है है ना इसको इसको तपाना है तो तब तपस्या ही इस शरीर का सदुपयोग है भूख लग रही खाना नहीं खिलाना आज उपवास 11 से, से आज आज महाशिवरात्रि है।, है ना अब कोई से भी नाम से हमको इसको तपाना ही है प्यास है ना प्यास पानी के प्यास है नहीं आज हमारा वो है कोई सा तीज है तो, ना तो आप निर्जला रहना है निर्जला इसको जितना तपाओगे उतना आपका एक कर्म फल से आपकी मुक्ति होगी तपाओ उसको हाँ नहीं तो इस जन्म मरण के बंधन ने पड़ तो इसका सदुपयोग करो बोलते हैं वो भी बात करते हैं सदुपयोग करो सदुपयोग क्या है इसको तपाओ भूख लगती है स्वाद आता है नहीं खिलाने का इसको स्वाद सोने का है तो लेट के नहीं सोना खड़े खड़े सुल इसको अब पूरा अरे दीदी सुलाते हैं पूरा का पूरा इस पे पूरा के पूरा ग्रंथ है पूरी भक्ति विरक्ति के आधार पर इसमें है ना मतलब तप तपस्या के लिए इसमें तमाम तरह के साहित्य और लोग आपको मिलेंगे है ना किसी ने सोच लिया कि मैं इस पूरी शर यात्रा में ऐसा लेट के सोऊंगा ही नहीं है ना तो वो ऐसा झूला लगा के उसी भी सोता रहता किसी ने सोच लिया कि मैं तो इस इसको कुछ पांच एक ही तरह की चीज खिलाऊंगा इतना खाने को मांगता है ना ये जैसा लगता है ये मांगता है मांगता तो इसको एक ही चीज खिलाएंगे सिर्फ फलारी बाबा हो गए अब उसमें भी एक ही चीज खाते हैं कोई सेवधाने वाले बाबा हो गए कोई फलारी बाबा हो गए कोई है ना कोई छाछी पीते कोई दूध ही पीते अब करके वो तब तप, तपा जितना तपाते हैं उतना ही हमारा पुण्य बढ़ता है क्योंकि मान्यता जहाँ से आ रही है उसके सदुपयोग परिभाषित करना ही पड़ेगा फाइनली सारी फिलोसफी का एंड क्या है कोई भी फिलोसफी हो फाइनली वो मानव जाति को एक डायरेक्शन देती है कि भैया देखो ये मान्यता तो इस मान्यता को कंक्लूड करते हैं किसी तरीके से तर्क वर्क लगा के और अब आपको ये सदुपयोग करना है अब सदुपयोग करके कुछ अच्छा हो जाए तो तो सफल मानेगा नहीं हुआ तो क्या सफल है ऐसी तीसरे विचार के साथ भी होने वाली बात है ये हो गया तो तब तपस्या इसमें बन गया सदुपयोग मन क्या है तो मन को कहा यहां पर आत्मा है और आत्मा क्या है परमात्मा का अंश ये इसमें कह रहे हैं मन क्या चीज है देखो पूरी जिंदगी 25 साल में जो हमने अध्ययन किया उसका सार आपको बता रहे हैं आपके लिए एकदम रेडी रिफरेंस तैयार हो गया है ना सार की बात इतनी है तो मन आत्मा है और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है ठीक अब अगर ये है सच्चाई मन के बारे में तो मन को मन का सदुपयोग किया स्मरण में लाओ क्या चीज मन में स्मरण चलाना चाहिए दिन भर स्मरण क्या चलना चाहिए परमात्मा का स्मरण तो मन में परमात्मा का स्मरण तो प्रैक्टिकली क्या करना है सदुपयोग हमेशा प्रैक्टिकल में होता है व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल मैं मन में मतलब परमात्मा कर रहा हूं वो तो ठीक हो गया जीने में कैसे दिखता है सदुपयोग जीने में आता है तो जीने में सदुपयोग क्या होगा ये संसार में ये माया है इसमें हमको मन नहीं लगाना है मन हमेशा ईश्वर में लगा कर रखिए हाय राम हाय राम करिए है ना वो ऐसा करते राम राम बीस रुपये का नहीं बीस में नहीं आता अठारह राम अठारह में घर में पड़ता है ना घोड़ा घास क्या है? राम है ना? अभी ईश्वर में मन लगाना है और इधर ऐसे जीना है है ना? ऐसा करते हैं पूरे समय मन लगा कर रखा हुआ है और ध्यान पूरा है देख देख ग्रह ग्रह जल्दी देख राम है न <laughs> हाँ वो एक तो तपस्या है तब तप अलग है पूजा अलग है देखो दोनों अलग अभी तक समझ में नहीं आया आप लोग तब का मतलब शरीर को तपाओ एक आदमी देखा तो पूरा कंडे जलाली गर्मी में ऐसा बैठा बिल्कुल ऐसा धूप में क्या दिक्कत तो? है तपाना है शरीर को चारों तरफ तो से कंडे गर्मी में एकदम लाल आग में बिठा के तपस्या हो रही आप देख के भग भग जाओगे आपको लगेगा ये क्या हो गया इतना प्रॉब्लम क्या है ये शरीर को तपाना इसकी जो संवेदना है इसमें इतनी खराब संवेदना तक पैदा कर दो उसको जिसमें कि हमारे को ये संवेदना की इच्छा ही खत्म हो जाए तो इसको उस हाइट तक ले जाते हैं, है ना उसके तमाम विधियां है अभी अभी प्रयागराज चले जाओ देख देख हो तो आपको पता लगेगा कितने तरह के तप तपस्या होते रहते हैं, तो सब। अच्छा देखो आत्महत्या तो आप भी करना चाहते लेकिन लोग क्या कहेंगे बच्चों को क्या कहेंगे तो आत्महत्या का सबसे अच्छा विधि मोक्ष है जिसमे सब लोग बोलते बहुत बढ़िया हुआ ठीक हाँ है ना शरीर की हत्या होगी चलिए इस पे बात करते हैं तो क्या निकला मन का सदुपयोग तो बोला भक्ति ईश्वर में भक्ति लगा कर करो रखे हो तो उसका काउंटर इफेक्ट क्या आएगा संसार में ये हो गया भक्ति विरक्ति एक पूरी फिलॉसफी कैसे काम करती समझ लीजिए है ना और कैसे हमारे अंदर वो घुसा रहता है जितना है वो घुसी गया दीदी वो साब बाहर नहीं हो धन क्या चीज है तो धन को तो बोला माया है ये कहाँ से आया ईश्वर की छाया से आया ठीक ये जो संसार है ये जो बेटा तुम किसके लिए रोते हो ये माँ ये देश ये जमीन ये कोई किसी का नहीं है तुम सब व्यर्थ रोते हो कोई किसी का कोई है ही नहीं है तुमको भ्रम होता है कि तुम्हारा क्या लाए थे क्या ले गए क्या लाए थे क्या ले गए है ना सभी बोलते हैं बच्चा खाली हाथ जन्मता है और खाली हाथ आए खाली हाथ जाता है ऐसा आप मानते हो आंख से देखते हो तो ऐसे ही दिखता है और अक्ल से देखते हो तो क्या दिखता है कोई बच्चा खाली हाथ पैदा ही नहीं होता है कोई बच्चा खाली हाथ पैदा होता है और आने के पहले दूध के पैकेट तैयार हो जाते हैं पूरा लंच बॉक्स तैयार होकर फिर पैदा होता है खाली हाथ थोड़े होते हैं के पास दूध आ जाता है फिर भाई साहब बाद में दो दिन बाद आते हैं जो जो भी माया बनी उनको पता होगा है ना तो आने के पहले भोजन की व्यवस्था खाली याद कहाँ से सर टिफिन तैयार कर वहाँ से पैक करके लाएगा टिफिन प्रकृति में जुगाड़ बना हुआ है ठीक पैदा होते से ही माता रहती है पिता रहते हैं पैदा होते ही समय से, से ही उसके पास क्या क्या चीज़ें आप देखोगे भाषा है संस्कृति है सभ्यता है कोई देश है कोई संविधान है कोई माँ है कोई भाई है कोई पड़ोसी है कोई घर है कोई धर्म है नाम है पद है ये इतना सारा सामान लेकर पैदा होता है आप बोलते खाली याद आया फिर जाते समय भी निष्कर्ष बना के जाते हैं कि क्या हुआ है ना तो विश्वास के लिए शुरू करता है और अविश्वास पर खत्म करता है इसको बोलते हैं असफलता खाली तो फिर भी नहीं जा रहा वो अरे पूछो बुजुर्ग को जाना हो क्या हाल चाल है संसार क्या है कुछ नहीं है बेकार है अब ये इतना खतरनाक निष्कर्ष इतना खूबसूरत संसार बचपन में कितना खूबसूरत लगता है कितना खूबसूरत लगता है बच्चों को इतना खूबसूरत और मृत्यु के समय अगर जिंदगी सफल नहीं हुई ऐसे जीते रहे तो जाते समय क्या करें कोई किसी का नहीं है बेटा ध्यान रखना जिंदगी में है ना पैसा, पैसा बचा के रखना आप अपने औलाद पे भरोसा मत करना मैंने तेरे पे कभी नहीं किया आखिरी वाक्य है आप सोचे जाने वाले के अगर ये ये उद्गार है तो जिंदगी सफल के असफल ठीक हो गया नहीं बात तो ये दिखते ही हैं तो धन का सदुपयोग क्या है ये माया छाया है क्या करना चाहिए इसको त्याग करो ध्यान दान करो दान की बड़ी महिमा है और दान से बहुत कुछ होता है है ना तो सारी कथा का साल आखिर में निकलता है जितना खुल के दान करोगे उतने आपका काम आगे बढ़ेगा पंडित जी की लगी गई पेटी है ना बहार हम लगाने वाले जितना खुल के दान करो उतना आपकी जागृति होगी है ना? अब उभय पक्षी हो तो, जा, जा, जा गया ना ये तो उधर उसकी जागृति क्या है, माला ऐसा हो रहा है, है? उभय पक्षी में तो दोनों का फायदा हो रहा है ऐसा लग रहा है उसका सारा बोझा ले लिया उसका बोझा लेके शेयर कर लिया है ना बेचारे का मदद किया ना उतना पीड़ित था वो पैसे से पीड़ित उसका दान करा लिया तो दान की महिमा सारा अब वो सारे चल रहा है उसके नए नए फॉर्मेट आते जा रहे हैं सीएसआर एक्टिविटी आ गई आजकल है ना अभी ऑफिशियल लैंग्वेज में आया चला गया दान अब करो आप दान और सारी सीएसआर में वापस क्या चल रहा है अंदर की कहानी आप देख ही सकते हो अभी एक हमारा भाई उलझ गया सीएसआर में उसको बाहर निकालना मुश्किल पड़ रहा है अभी है ना कहाँ है कि नहीं है नहीं है और वो सी में सी एस में उलझ रहा है भाई कि सी से कुछ हो जाए कुछ नहीं हो रहा है तो ये समझ में आ गया कि धन ध्यान से कुछ चलने वाला नहीं है अब आ गया भौतिकवाद भौतिकवाद क्या कहा क्या है तन? पूरा पूरा उन्होंने लगा दिया क्या कहते हैं उसको मशीन मशीन लगा लूगे सब देखा देखा है ना तो ये निकल के आया कि जो तन है तन में कुछ सेंसेशन है अल्टीमेटली ये बना कुछ कुछ कोशिका में विकास हुआ और एक शरीर रचना बन गई और उसमें है ना ये मेधस्तंत्र बना और उनमें कोई है ना कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट से कुछ कुछ कुछ कुछ चीज़ें हो और फाइनली तन क्या है उसमें सेंसेशन है संवेदना है क्या कहा भौतिकवाद ने मानव कुछ नहीं है संवेदना है आपको भ्रम होता है कि आप हो वस्तु तो आप हो नहीं आपका शरीर ही आपको ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आप नाम की कोई चीज़ है और इसमें संवेदनाएं ही कुल मिलाकर के ये शरीर है तो इसका सदुपयोग क्या है इन संवेदनाओं को भोगो क्या सदुपयोग इन संवेदनाओं के मजे लो भाई तो संवेदनाओं को राजी करो मतलब भोगना भोग भोग से चले अति भोग और अति भोग से बहु भोग एक क्या चीज हो तीन कैटेगरी है ना संवेदना को भोग नहीं चले एक तरह का लेवल खाए ज्यादा खाने लगे अति भोग अब खा के परेशान हो गए तो कई तरह का सामान खाने लगे तो बहु भोग इस प्रकार से भोग से अति भोग की ओर जाना अति भोग से बहुभोग की ओर जाना इसमें विकास है आज आप लंच देखो हम तो इतना ग्रोथ करके हमारे माँ बाप तो एक गाँव में पढ़े लिखे वहीं मर गए है ना वहीं काम करते रहे आज हमारा विकास इतना हो गया कि हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं इंडिया में और लंच करते हैं कहीं लंदन में और डिनर करते हैं इधर अमेरिका में कितना बढ़िया हो गया ठीक ये हमारा ग्रोथ हो गया है न ग्रोथ का मतलब ये हो गया तो भोग और भोग से अति भोग और अति भोग से बहु भोग, भोग, भोग ये इसमें कुल मिला के सदुपयोग है धन का सदुपयोग ये वर्ल्ड टूर करना है धन का सदुपयोग ये कि भोगो जितना भोग सकते हो ये बन गया आप क्या करें मन क्या कहा तो मन को कहा कि मन तो इसमें कुछ है नहीं इल्यूजन है मन क्या है आपको लगता है कि कुछ मन ना चीज ऐसा है नहीं शरीर में संवेदनाएं हैं और वो इल्यूजन जो है वो बहुत चंचल है क्या है वो मन जो चंचल है तो क्या करना है इसको इसको इसका सदुपयोग क्या है इसका सदुपयोग है मनोरंजन ब्रह्म विज्ञान ये कहता है कि आपको ये भ्रम होता है कि आप हो वस्तु तो आप कुछ नहीं हो जो कुछ है आपका शरीर है है ना ब्रेन में संवेदना इस प्रकार से काम करती है कि उसमें आपको ये सोचने समझने काम करता है। ब्रेन है आपको भ्रम होता है कि आप सोच रहे हो जो बहुत अच्छे से विज्ञान पढ़ा होता है उसको इस समझने में बहुत दिक्कत होती है कि भैया वो आखिर लग रहा है मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेन सोच रहा है मैं सोचता हूँ कि ब्रेन सोचता हूँ वही इसी में परेशान रहता है ठीक और इतने सारे तर्क वर्क देके वो सब कर देते हैं तो मन को मनोरंजन में लगाओ ठीक है धन क्या है धन है पैसा प्रॉपर्टी है न प्रतीक जो प्रतीक मुद्रा है इसको धन मानते हैं, और इसका सदुपयोग क्या है अभी है ना क्या सदुपयोग इसका खर्चो मतलब ये भोगने में सहायक है, है ना तो यह पैसा प्रतीक है तो क्या चीज है यह भोगने में सहायक वस्तु तो आज भोगो और कल भी भोगना है तो इसका सदुपयोग क्या है आज कमा पा रहे हो कल थोड़ी कमा पाओगे कमा रहे हो तो भोगो लेकिन बचाओ भी सही ताकि कल को भी आपके आप, आप और आपके बच्चे इसको भोग सके फाइनेंशियल फ्रीडम बनी रहे आपकी फाइनेंशियली गुलाम हो रहे हैं उसको लग लग रहा कि है कि हम फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं तो ये पैसा प्रति के ये भोगने में सहायक वस्तु है तो सदुपयोग क्या हो गया इसका संग्रह इसको कह दिया कि ये संग्रह इसका सदुपयोग हो गया फंस गया कहानी अब बड़े मजे के बाद देखिए इन तीनों से जो जो भी दो विचारधारा बनी इन दोनों विचारधाराओं से तो हम अमीरी गरीबी में संतुलन को तो नहीं पहचान पा रहे उपयोगिता इत्यादि सारी मुद्दों पर ये बात पूरी नहीं पड़ रही है ना तीसरा विचार क्या कह रहा है देख लीजिए आपको जो ठीक लगे करिए इसको यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ तीसरा विचार आ गया सअस्तित्ववादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं मध्यस्थ दर्शन क्या कहता है तो को ये कह रहा है कि तन जो है निष्कर्ष की बात बन रही है तन क्या चीज है तन जो है साधन है क्या है भाई साधन का मतलब क्या होता है इस ए टूल टूल का मतलब क्या होता है हाउ यू कैन से दे टूल किसी भी टूल को आपको मेंटेन करना पड़ता है सीखना पड़ता है चलाना पड़ता है मेंटेन खिलाना पिलाना निलाना धुलाना पड़ता है तो टूल है टूल किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए है ना टूल अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती हाँ मशीन है तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है इस, इस, इस इंस्ट्रूमेंट से कहीं पहुंचना चाहते हैं कहां पहुंचना चाहते हैं क्या सदुपयोग इसका शरीर साधन है तो क्या सदुपयोग क्या उपयोग इसका अस्तित्ववादी विचार को जिसने अध्ययन किया हो बताएं क्या उपयोग है इसका सदुपयोग क्या है जी मनाकार को साकार करना है? वो तो मन का काम है शरीर श्रम करने के लिए श्रम श्रम शरीर में होता है या मन में होता है कुछ, कुछ तो काम तो तो करते हैं उसमें एक ही काम में किसी आदमी को कोई श्रम का अनुभूति नहीं होता है उसी काम में दूसरा आदमी रो रो के करते हैं उनको श्रम जैसा लगता है जैसे मेरे को लोग बोलते हैं आप इतना घंटा कैसे बोल लेते हैं इतना श्रम कैसे कर लेते हैं? हमारे को श्रम लगता ही नहीं तो श्रम कहाँ पे है मन में है ना श्रम मन में शरीर में कोई श्रम नहीं है उपयोगिता प्रमाणित करने सक ढूंढ के लायक बड़ी मुश्किल से तो तो तो ठीक बात है है है है है ढूंढना ही चाहिए वो वो अभी आपने बताया ना कि तन जो है वो एक टूल है। तो मतलब इसको इसको इसको कोई यूज़ यूज़ यूज़ भी करेगा वेरी गुड कौन यूज यूज करता है इसको? मैं करता हूं। मैं करता मैं मैं मैं आप उस... इसका क्या भाई को चाहतों तक ले जाने के लिए जोरदार बजाने की इच्छा तो होती लेकिन खुल के वो भी नहीं बजा पाते जिंदगी कब खुल के जियोगे इसका सदुपयोग है जागृति को पाना अब आपके पास विकल्प पा आ गया क्या विकल्प आ गया कि शरीर को एक तरीके से देखते थे अब दूसरे तरीके से देखना है उसके प्रति नजरिया बदल गया ये पूरा शरीर जागृति को पाने में सहायक वस्तु है कोई श्रम रंग करने के लिए नहीं बनाई जागृति को पाने के लिए सहायक वस्तु अब कैसे देख लेते कैसे मान लें इसको है ना कहा मिटाया जाए इधर कहीं मिटाते इस शरीर का यदि सदुपयोग करोगे तो जागृति को पा सकते हैं प्रोवाइडेड जागृति का विचार आपके पास आ जाए जागृति के विचार आने के बावजूद भी आप जागृति को क्यों नहीं पा पाते हो या आप नहीं पा सकते जब तक इस शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे नहीं पा सकते है ना तो अभी ये हमको समझ में आता है कि एक शरीर है और इसमें कुछ ंग लगे हुए हैं ना यंत्र हैं ठीक है चोटी लगा देते हैं इसको अब इसमें यंत्र दो तरह के यंत्र लगे हैं किस तरह के यंत्र लगे हैं एक इनपुट डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस सिंपल श्रेणी बच्चों को पढ़ाते ना इनपुट डिवाइस क्या है आंख नाक कान त्वचा और जीभ ये इनपुट डिवाइस है कुछ आपको जानकारी मिलती है किसको मिलती है ये ब्रेन में पहुंची और फाइनली जानकारी कौन रीड कर रहा है मैं मैं बराबर जीवन ठीक तो ये सारे इनपुट डिवाइस आँख नाक कान त्वचा जीव इनका सबका सदुपयोग करोगे तो जो कुछ कहा जा रहा है उसको ठीक से सुनोगे तो कान का सदुपयोग हो गया जो कुछ इसके आधार पर जिया जा रहा है यदि उसको आप ठीक से देख पाओगे तो आंख का सदुपयोग हो गया ठीक है ना? उसी प्रकार से गंध से हम बहुत सारी प्रकृति की चीज़ों को समझ सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है नहीं हो रहा है जीभ से त्वचा से ये सब को हम समझ सकते हैं कि ये इनपुट है जो कुछ इनपुट जीवन को इसी से मिलते हैं इन इनपुट को लेकर अगर ठीक से हम बिठाते हैं कि क्या कहा जा रहा है अब तो हमारे पास जागृत होने का विचार तो आ ही गया है लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो पाएंगे यदि अपने शरीर को का सदुपयोग नहीं करेंगे तो जागृति को हम पा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि इसके कितना सिंपल है शरीर के सदुपयोग से जीवन में जागृति प्रोवाइडेड शिक्षा और व्यवस्था की बात कर रहे हैं प्रोवाइडेड वो बात कर रहे हैं क्योंकि सदुपयोग को बताने के लिए तो चाहिए ना सदुपयोग का एक विचार ये था एक ये था उससे तो हुआ नहीं इस विचार से हो सकता है लेकिन अब इसका सदुपयोग करने से तो ये हुआ जागृति को पाने का यंत्र दूसरे तरह के यंत्र लगे हैं आउटपुट यंत्र वो क्या चीजें भाई वाणी हाथ पैर और त्यागेंद्रिया और है ना जनेन्द्रिया इसको हम लोग बोलते हैं कर्म कर्मेंद्रिया इसको बोलते हैं ज्ञानेन्द्रिया हां इंद्रिय के रूप में वो कोई कर्म ज्ञान नहीं है वहाँ पर वो इंद्रिया खाली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस का सदुपयोग करते हैं तो जो कुछ हम समझ पाए जैसे आज, आज आपको समझ में आ गया कि धन समाज की संपत्ति है कल से अपने को प्रमाणित करना है इसको तो जो कुछ भी हमको समझ धन समाज की संपत्ति कहाँ समझ में आया कान से सुनाई दिया आँख से दिखाई दिया कि किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं आँख कान से दिखाई दिया आपने इस पर ठीक से मनन किया आपको समझ में आ गया ये आप जागृत हो गए अब इसको प्रमाणित करने जाओ जो समझ में आ गया उसको प्रमाणित करना जितना समझ में आया उतना जीना तो पुनः जीने के क्रम में वापिस ही शरीर इन्वॉल्व होगा है ना शरीर को छोड़कर तो जीने की बात हो नहीं रही है मानव परंपरा में तो जागृति को पाना एक काम है इसका दूसरा काम जागृति को प्रमाणित करना जैसे अभी आंख और कान के माध्यम से है ना आप समझ रहे हो तो वाणी के सदुपयोग से मैं इसको रख पा रहा हूं और खाली वाणी नहीं पूरा शरीर गेस्टर ये वो सब जुड़ा हुआ है है ना और जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रखा हुआ है वो इसी के लिए है तो कहीं ना कहीं ये समझने और समझाने के कार्यक्रम में ही ये सारा चला गया ठीक है ना तो तो शरीर को सदुपयोग कोई आदमी यहाँ बैठकर भी शरीर को सदुपयोग नहीं कर पा रहा है और नींद आई जा रही है उसको तो जिस अर्थ में शरीर बना उस अर्थ में नहीं उपयोग हो रहा तो अब जागृति नहीं मिलती है तो और समझ में आ गया जितना उतने को जी लेना ये इसको बोला शरीर के सदुपयोग से जीवन में जागृति मन क्या चीज है तो मन को यहां पर जीवन कहा गया मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का संयुक्त रूप मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का संयुक्त रूप को जीवन कहा गया ठीक है कौन सा मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का मन वृत्ति चित्त बुद्धि एवं आत्मा का संयुक्त रूप संयुक्त मतलब अविभाज्य हाँ वो मिलाकर एक कंप्लीट चीज है टुकड़ा नहीं कर सकते उसका मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का संयुक, स, स, संयुक्त संयुक्त स्वरूप जो है वो उसका नाम है जीवन ये जीवन कहां से आया या परमात्मा का है नहीं अब पता चला ये प्रकृति का अंश किसका अंश है प्रकृति का मैं मिटा दूंगी इसको यहां लिख लू क्योंकि नीचे झुकना पड़ रहा उसमें ठीक है ना तो सअस्तित्वी नजरे से इसको कहा ये साधन है जैसे एक घर होता है तो उसमें कोई दीवार होती है कोई छत होती है कोई फ्लोर होती है है ना तो ऐसे ऐसा एस मिला के कमरा होता है ना ऐसे ये जो जीवन हम जो काम कर रहे हैं जो जीवन शक्ति है उसमें ऐसे पांच जो ना दस क्रियाएँ हैं दस क्रियाओं को मिलाकर कोई है आत्मा मतलब वो आत्मा नहीं जो आपके मन में आ रही है उसको भूल जाइए उससे कोई लेने देना नहीं दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है, है ना नाम है खाली अर्थ अर्थ पूरे हैं नाम पुराने हैं ठीक है ये बात तो जागृति को पाना और प्रमाणित करना ये इसका सदुपयोग हो गया मन को कहा जीवन और जीवन जो है वो प्रकृति का अंश है प्रकृति जड़ परमाणु से है और ये उसी में से चैतन्य होकर विकसित होके बन गया जीवन परमाणु है ये जीवन परमाणु के जो मध्यांश है उसको आत्मा कहते हैं जीवन परमाणु का जो मध्यांश है उसको आत्मा कहते हैं परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है है ना जड़ परमाणु में भी वो न्यूक्लियस होता है लेकिन उसको आत्मा नहीं कहते क्योंकि वो चैतन्य नहीं है जो चैतन्य परमाणु होता है उसके मध्यांश को न्यूक्लियस को आत्मा कहते हैं आपकी उस आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है ना ये बात समझ में अब इसका सदुपयोग क्या है शरीर में होता नहीं वो शरीर के साथ रहता है सहअस्तित्व में रहता है वो तो बताए हम सब कहाँ रहते हैं शरीर कहाँ रहता है कहाँ है ये कहाँ है धरती में है धरती कहाँ है व्यापक में है तो आप कहाँ रहते हैं व्यापक में आपका घर है। जीवन कहाँ रहता है व्यापक में अब जब दोनों साथ हो लेते हैं सहअस्तित्व में रहते हैं तो मानव उनका जब ये शरीर यात्रा पूरी हो गई एक तो दोनों ही व्यापक में रह रहे हैं वो भी व्यापक में है और शरीर भी व्यापक में है ठीक शरीर के अंदर जीवन रहता है बाहर रहता है ऐसा कुछ नहीं होता ठीक चैतन्य परमाणु के मध्यांश को तो तब भी जीवन व्यापक में रहता है सबका घर व्यापक ही है बस जो निजम वही समझने की वस्तु है जहा पे निम रही है ना वही वो समझने की वस्तु है क्या करोगे आप सबका घर क्या है क्या घर है दीदी सबका घर क्या है आपस में कभी टच नहीं करती ना कभी नहीं करती जड़ परमाणु टच नहीं किया इसमें कितने परमाणु हो सकते हैं अनगिनत परमाणु इसके अंदर है उसके अंदर एक एक परमाणु को देखेंगे तो कितने अंश इलेक्ट्रॉन कितनी गति से जोड़ता है आपको पता है आज तक मानव ने जो कुछ भी गणित बनाया उस, उससे भी अधिक गति से इलेक्ट्रॉन तोड़ता है इतनी तेजी जोड़ता है और इतने सारे इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है कभी एक टक्कर एक इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन से हो जाएगी तो ये परमाणु बम है मेरे हाथ में परमाणु बम है पता है आपको लेकिन वो टकराता नहीं है बताइए एक अच्छी निश्चित दूरी बनाकर रहता है कभी टक्कर नहीं ये धरती इतनी तेजी से दौड़ रही है एक लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई टक्कर नहीं अस्तित्व तुम्हें टक्कर ही नहीं टकराने वाला सिर्फ एक आदमी है तो और वो सिर्फ और सिर्फ कौन है कोई टकराने वाली चीज तो नहीं है पीछे वाले सोच रहे कब आगे आ जाएं कोई बहुत दूर नहीं है अभी परमाणु को कभी देखा देखा आपने आज तक विज्ञान ने भी परमाणु को नहीं देखा तो अरे फिर से वो बात करे जब परमाणु नहीं दिख रहा है परमाणु में और उसके अंदर की बात देखने का मतलब क्या होता है देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं होता देखने का मतलब होता है समझना तो परमाणु को भी समझा जाता है और आत्मा को भी समझा जाता है तो सर, बिना, बिना बिना देखे, ये इतनी आप करेक्टरिस्टिक्स कैसे बता पा रहे हो कि ऐसा होता है और इसमें ये ये होता है ये तो बड़ा क्या सीधा सीधा आरोप बिना समझे कैसे देख बता पा रहे हो कैसे बता पा रहे हो आपने समझ के बता रहे गुरु जी क्या किया है आपने अब आपके लिए यही अटकने के मुद्दा हो गया कि इनको समझ में आया तो आया कैसे आ क्यों गया कितना जेन्युन प्रश्न है अरे ये सब बात को अपन सुनते रहे यार उससे क्या निकल गया है उससे युद्ध निकल गया है महाराज ये पूरी चर्चा का सार क्या है महायुद्ध इसका मतलब कुछ कम्युनिकेट हुआ युद्ध करना आप चाहते हो क्या खुश मत हो इतने है ना अगर युद्ध करना चाहते हो तो ये अजर अमर के चक्कर में पड़ना उसका उस पूरी चर्चा का आखिरी क्या है उस पूरी चर्चा का आखिरी ये है कि भैया लड़ो प्रॉपर्टी का विवाद दो भाइयों के प्रॉपर्टी के विवाद को इतना बड़ा भाषा देके के धर्मयुद्ध नाम दिया गया उससे लोगों की जागृति अब ज्यादा हो गई अब जब भी कोई दो भाई प्रॉपर्टी विवाद में होते हैं पड़ोसी भी शामिल हो तो होते तू निपटे हमको क्या लपटे में पड़ेंगे वो बेचारे इतने सीधे साधे लोग रहे होंगे जागृति नहीं रहे होगी तो दो भाइयों के प्रॉपर्टी के विवाद मतलब उसको विरोध क्या बोल रहे हैं प्रॉपर्टी के विवाद को नाम दे दिया धर्मयुद्ध और लड़ने के लिए जो नहीं चाहता था एक आदमी की मौलिकता है लड़ना नहीं चाहता उसको भी लड़ने के लिए हम तैयार करा दिए और उससे हम सोच रहे हैं पूरी मानव जाति को दिशा मिल जाएगी और ये भी वही करें वही करें ऐसा नहीं है भाई है ना क्या निकल रहा है एंड प्रोडक्ट क्या है उससे समाज समझो कि क्या निकल गया रहा है। तो वही शब्दों में उलसर हो हमने तो नहीं कहा अजर अमर है कुछ भी नहीं कहा है ना ये जड़ से चैतन्य हुआ अजर अमर कहाँ से हो गया ये विकास क्रम में विकास हुआ इसका इसका स्रोत क्या है जड़ परमाणु से चैतन्य हुआ कहां से आजा हमारा गया है ना चैतन्य को अब आगे का कार्यक्रम है उसको उसको समझना उसको आगे जीना तो मन जो है वो जीवन है और वो प्रकृति का अंश है इसका सदुपयोग क्या है मन का क्या सदुपयोग <coughs> वो तो शरीर के सदुपयोग से हो जाता है मन का सदुपयोग ठीक है और दौड़ाइए हाँ ठीक है, है इमेजिनेशन तो सदरुप क्या होता है अपने आप स्पॉन्टेनियस हो रही है हाँ दीदी क्या कह रहे हैं वो तो शरीर को लगाना है उसमें आपको क्या करना पड़ता है आप डिसीजन करके छोड़ देते हो काम करता रहता है वो दीदी ने डिसीजन कर लिया रहता है अब ये ब्रेड बनाते समय इनका मन कहां लगा रहता है है वो पूछो कहां लगता है? उससे क्या निकल व्यवस्था से क्या बनता है बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं उसमें क्या बना समाधान परंपरा से क्या मिला तो मन का सदुपयोग है हर संबंध में विश्वास पूर्वक जीना तो मन को कहा लगाओ हर संबंध में विश्वास कैसे सफल हो मेरे भाई के साथ मेरे पति के साथ पत्नी के साथ बच्चों के साथ धरती के साथ गाय के साथ पेड़ के साथ हमारे जीने का क्या डिजाइन निकले दिन भर उस पर मन लगाइए जिसमें कि है ना विश्वास प्रमाणित हो आचरण मेरे एक निश्चित आचरण प्रमाणित हो जाए उभय पक्षिता के साथ ऐसा नहीं कि तो न्यायपूर्वक जीने को कह रहे प्रमाणित होना ठीक है हो ना ये <coughs> बात प्रैक्टिकली करते ही है जैसे हम आपके साथ बात करें तो आप उस प्रकार से कि आपके और मेरे संबंध में विश्वास प्रमाणित हो जैसे आप एक विश्वास लेके आए कि सात दिन लगाऊंगा कुछ तो बात पकड़ में आएगी मैंने भी सात दिन के लिए सोचा कि सात दिन लगाऊंगा कुछ तो बात आप तक पहुंचेगी हमारा पूरा टीम ने सोचा कि ये सब काम बहुत अच्छा है तो हम लोग भी इस इस विश्वास को पकड़ के चले कि ये सब काम ठीक है अब अब मन को मेरे को कहाँ लगाना है? है ना आपने ये बोल दिया उसने ये कर दिया वो आते नहीं जाते नहीं ये हो गया वो गया नहीं मुझे लगता है कि जिस विश्वास के लिए हम शुरू किए उस विश्वास को सफल करना है ना ऑब्जेक्टिव को पकड़ना तो लक्ष्य के साथ जीना बराबर विश्वास पूरक जीना लक्ष्य को सफल करना बराबर विश्वास को प्रमाणित करना तो लक्ष्य मूलक जीना बराबर विश्वास प्रमाणित हो उसके लिए लक्ष्य को पकड़ रहना और पूरे समय मन को उसमें लगा कर रखना कि कैसे ये सफल हो ये मन का सदुपयोग अध्ययन करना किताबें पढ़ना नहीं है कि मानव दर्शन इधर साइड में रखना है अध्ययन करो अध्ययन का मतलब ये है कि विश्वास प्रमाणित कैसे हो हर संबंध में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे माता भी हैं पिता भी हैं भाई भी हैं बहन भी है तो जब मैं आपके साथ कोई व्यक्त हो रहा हूं तो मेरा आपके साथ जो भी दिशा बन रहा है उससे उनको विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उनके साथ जिस प्रकार जी रहा हूं तो आपका तो विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सब जगह पर एक साथ विश्वास बढ़ेगा बढ़ेगा तो सब जगह और नहीं बढ़ेगा तो कहीं पर भी नहीं बढ़ेगा यदि आचरण अब यहाँ से एक मानवतापूर्ण आचरण की बात निकलेगी मानवतापूर्ण आचरण जीकर ही होने वाला इसके बिना ये होता नहीं है तो एक ऐसे आचरण के स्वरूप को पहचानना जहाँ से प्रैक्टिकली हम विश्वास को बना के रख पा रहे <coughs> जैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं अब ये थोड़ी किसी पैसे के आधार पर काम हो ये थोड़ी कि जहाँ जो लोग आएँ वो सबको खाने को नहीं मिलता इसलिए खाने के लिए यहाँ आ गए ये थोड़ी ना कोई किताब पढ़ने के लिए आ गए हमको कुछ समझ में आ गया कि कैसे विश्वास पूर्वक जिया जा सकता है ऐसे विश्वास को शुरू करके विश्वास को सफल करने के लिए ताकि अगली पीढ़ी को भी विश्वास हैंड कर सकें उसके लिए काम करते हैं चौबीस घंटे मन इसमें लगाते हैं तभी बैठा रहता है एक आदमी वो साउंड पे बैठा रहता है एक आदमी रिकॉर्डिंग करता रहता है एक आदमी बोलते रहता है कुछ लोग खाना बना के सेवा करते रहते हैं जिन्होंने कभी अपने घर में खाना नहीं बनाया वो यहाँ दो दो सौ ढाई डेढ़ आदमी खाना बनाते हैं है ना इतनी ताकत कहाँ से आ गया विश्वास कैसे सफल हो कैसे हम ऐसा कुछ जी ले जिसमें अपनी उपयोगिता प्रमाणित हो जाएगी और ऐसी प्रमाणित होने के क्रम में आप तक उपयोगिता का हैंडलिंग ओवर हो जाए और ये पूरकता का निर्वाह हो जाए इसके लिए मन को लगाना अब जो सब छांच चलते हैं एक साथ थोड़ी पूरा मन लग जाता उनका उसके भी एक नेचुरल प्रक्रिया है कुछ का थोड़ा लगा फिर बाद में विड्रॉ हो गया फिर लगा फिर विड्रॉ हो गया फिर लगा धीरे धीरे धीरे धीरे अनीस भाई जैसे आदमी का मन लगने लगता है क्या भाई अनिस लगने लगाना हाँ लेकिन अभी अनित भाई के पीछे भी लोग लो हैं उनका भी लगे कभी ना कभी तब तक आपने को अपने को क्या दिक्कत है समझ में आ गया कि मन लगता ही है आगे न पीछे कोई आज लगाए कोई कल लगाए कोई नहीं भी लगाया अगली शर यात्रा में लगाए उसके लिए तैयारी कर लो फटाफट उसके लिए तैयारी फटाफट करने का मतलब अगली पीढ़ी के लिए देने के लिए कुछ कर लो ये नहीं कि उसके गला दबा दो ये नहीं कर रहे तो ऐसे जो लोग अभी शर यात्रा में नहीं समझ पा रहे है ना उनके लिए अगली शर यात्रा में क्या हो सकता है बेहतरीन क्या दिशा मिले क्या एजुकेशन मिले उसके लिए प्लान फटाफट चालू करो है ना उनके लिए जल्दी आ गया ना अभी इस विधि से मन को पूरे विश्वास पूर्वक जीने में लगाने विश्वास व्यवस्था के साथ होगा या अव्यवस्था में विश्वास होगा प्रकृति में व्यवस्था है या नहीं या ना अस्तित्व में व्यवस्था है यानी नहीं हाँ या ना मानव भी व्यवस्था पूर्वक जीरा हाँ या ना ना जीरा अब मुद्दा क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बना हुआ है, बना है? कहा बना हुआ है कहा बना हुआ मानव व्यवस्था बताओ क्या बाकी व्यवस्था है तो प्रकृति में व्यवस्था है वो उसका एक अलग फॉर्म है भाई है ना मानव में इसी नियम को सिद्धांत को पकड़ के अभी हमको व्यवस्था के ढांचे खांचे खड़े करने हैं है ना उसका सिद्धांत रूप अस्तित्व में प्रकृति में है यह मानना कि व्यवस्था तो बना ही हुआ है तभी तो आप जाके कन्फ्यूज होकर घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ भैया व्यवस्था का सिद्धांत अध्ययन करके प्रकृति में अस्तित्व में व्यवस्था बना हुआ है मानव को व्यवस्थित होना भी बाकी है तो व्यवस्था ये समझने का प्रमाण क्या प्रस्तुत करोगे मेरे को साक्षात्कार बोध हो अनुभव ये प्रमाण थोड़ी है प्रमाण यह बना कि आपको साक्षात्कार हुआ होगा बोध हुआ होगा अनुभव हुआ होगा समझने के बाद तो आप व्यवस्था की तरफ चलते हो या नहीं चलते हो ढांचे को बनाना पड़ता है बिना ढांचे के नहीं चलेगा काम हम सोचो कि बिना ढांचे के हम व्यवस्था में भागीदार हो जाएंगे विश्वास को निभा लेंगे कैसे निभा लोगे आप निभा नहीं सकते तो विश्वास एक आचरण के साथ है आचरण व्यवस्था विहीन नहीं है तो यहां से एक लूप निकल आया आचरण क्या है और व्यवस्था क्या है उसको आगे पकड़ेंगे याद रख लीजिए लिख लीजिए जब कोई क्वेश्चन बना के, के मैं भूल जाऊँ तो आप याद रखना क्या बोल रहा हूँ विश्वास आचरण से जुड़ा हुआ है और आचरण किसी व्यवस्था में ही है है ना ये जैसे ये माइक है ये एक तरह का आचरण कर रहा है कर रहा है या नहीं कर रहा है कब तक करता है भाई जब तक इसके साथ एक व्यवस्था बनी हुई है व्यवस्था विहीन तो ये प्लास्टिक है बहुत सारे डब्बे पड़े हैं हमारे पास अब वो क्या कचरा है प्लास्टिक के रूप में अब व्यवस्था है वो अब माइक के रूप में व्यवस्था नहीं है तो कोई भी व्यवस्था के साथ जुड़ेगा आचरण के साथ जुड़ेगा विश्वास तो विश्वास तभी होगा जब आचरण होगा और वो तभी होगा जब व्यवस्था होगा आचरण से व्यवस्था व्यवस्था में आचरण ये ये फिर उभय उभय मतलब क्या बोलते हैं अनन्य आश्रित है इस प्रकार चलता रहता <coughs> अब आ गया मेन मुद्दा क्या है धन धन क्या है धन धरती है और धरती पर जो कुछ भी मानव ने श्रम किया उससे प्राप्त जो भी प्रतिफल है वो भी धनी है धरती और धन श्रम मिला के मानव में धरती और धन श्रम मिला के धन है है ना? जो भी प्रकृति उस पर हमने जो ह्यूमन एफर्ट किया वही फिर हमारा श्रम है उसका आकलन करेंगे तो धन बना तो ये धन क्या चीज़ है श्रम के साथ खड़ा हुआ धरती है चलिए इसका सदुपयोग क्या है? बना रखना। धरती को हम कौन बनाकर रखने वाले हैं? धरती का सदुपयोग करना खाली बना के रखना हमारा ताकत थोड़ी धरती से मतलब आप खेती समझ रहे हो मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूं धरती एज ए होल पूरा प्लेनेट अर्थ की बात करते हैं उस पर ह्यूमन एफर्ट की बात करेंगे पूरे के साथ समझिए खेती खेती के बारे में थोड़ी बात करें समृद्धि के लिए तैयार करना। समृद्धि के लिए तैयार करेंगे तो मिलेगा धन फिर क्या करोगे उसका याद आ गया उत्तर फटाफट फटाफट नहीं कहीं सुने थे थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्योंकि खाली रटने से काम नहीं चलेगा ठीक बात एक होता है उपयोग एक होता है सदुपयोग उपयोग के दो कैटेगरी हैं एक होता है उपभोग और एक होता है उत्पादन ठीक है उपभोग का मतलब हुआ कंजम्पशन में चला गया और उत्पादन का मतलब हो गया प्रोडक्शन में चला गया ये दोनों मिला के हमने उसको यूज कर लिया दिस इज नॉट द सदुपयोग ये उपयोग है जैसे थोड़ी देर के लिए हम उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि 100 कुंटल गेहूं हो गया ये 100 कुंटल गेहूं क्या हो गया ये धन हुआ कि नहीं हुआ धरती पर धरती को बनाए रखते हुए हमने जो कुछ श्रम किया उससे जो कुछ प्रतिफल प्राप्त हुआ वो 100 कुंटल गेहूं के रूप में हमको प्राप्त हो गया अब हम क्या करने वाले इसको कंज्यूम करने वाले कुछ हमने कंज्यूम किया हम दस कुंटल तो खा गए वो भी कंज्यूम हो गया दस कुंटल चला गया खाने में कपड़ा लता हम चला गया पाँच कुंटल कपड़ा हो गया इसका एक्सचेंज कर लिया बिजली में कुछ हो गया इसमें कुछ हो गया उसमें कुछ हो गया गाड़ी में हो गया दवाई हो गया, ये हो गया वो हो गया मिला के है ना हमारे पास साठ कुंटल मान लो उदाहरण इन्होंने बोल दिया ये हमने उपभोग में लगा दिया लेकिन अगले साल फिर से उगाना भी है उत्पादन में डालना तो क्या करेंगे तो मान लीजिए दस कुंटल हमने तो पहले हम ये खाएंगे या पहले उत्पादन के लिए रखते हैं पहले उत्पादन के लिए पहले वही कहते उत्पादन रखो भैया अगले साल क्या होगा तो उत्पादन के लिए रखा ये संग्रह है क्या? नहीं ये जो रखा साठ कुंटल संग्रह है क्या? नहीं तो ये तो जरूरी था दस ये भी जरूरी था साठ ये भी जरूरी था अब बच गया तीस कुंटल इसका कोई आप उपयोग नहीं कर सकते आवश्यकता से अधिक हो गया आपका इसका कोई उपयोग आपके पास नहीं है? है? अब इसके पास वही वही रास्ता बचा गया तो उसको संग्रह कर लो संग्रह क्या करते हैं गेहूं को संग्रह करने जाते हैं होता नहीं है बदमाशों ने क्या कर दिया बीच में एक प्रतीक मुद्रा ले आए प्रतीक मुद्रा कागज़ छाप का, का के प्लास्टिक लगाकर रख दिया तो बरसों बरस चलता रहता है ये तीस कुंटल गेहूं जो बचे थे इसको आप संग्रह नहीं कर सकते एक साल दो साल के बाद खत्म हो जाते हैं हमको तो पीढ़ियों के लिए संग्रह करना है तो वहाँ पर उस कुछ गेहूँ को गेहूँ तो सड़ गया दो साल में लेकिन कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया जिसकी प्रतीक मुद्रा बन गई उसको हजारों सालों तक आप संभाल कर रखे हो कितना कितना घाल मिल कर दिया जो वस्तु खुद सड़ जाती है ख़त्म हो जाती है प्राकृतिक डिजाइन ऐसा है कि आप उसको संग्रह नहीं कर सकते उसमें से एक संग्रह के लिए एक मॉडल निकाल लिए उसको कन्वर्ट करा लिए किसी एक वेल्यूशन में और उसके प्रतीक मुद्रा आ गई और प्रतीक मुद्रा का नोट बन गया नोट बन के तकिए के नीचे रख के सो गए पलंग के नीचे रखकर सो गए अब ये भी चोरी हो जाते हैं कभी ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं तो अभी इसको बैंक में डाल दिया तो डिजिट में कन्वर्ट हो गए बैंक जाने के बाद हो गया। अभी तो लॉस नहीं होने वाले कंप्यूटर गायब हो जाता अलग बात है है ना इस विधि से हो गया तो अब आपने एक ऐसी चीज जो कि साइकिल में थी उसमें से एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जिससे कि आधिकाल तक आप इसको बना के रखना चाहते हो जबकि ऐसा है नहीं तो यहीं से घपला शुरू हो गया ये सारी प्रतीक मुद्रा जो है है एक घपला शुरू करने के लिए कार्यक्रम बना प्रतीक मुद्रा वो मुद्रा नहीं है प्रतीक है खाली और देखिए उसमें वो तो साफ साफ कह रहे हैं उसमें तो मुद्रा लिखा नहीं रहता कहीं भी नहीं लिखा रहता पता है किसी की जेब में है निकालो अरे लेंगे थोड़ी जंदा थोड़ी ले रहे हैं यार उसमें लिखा पड़ा है हाँ देखो दीदी के पास रहता ये क्या लिखा है इसमें देखिए इसीलिए रखते हैं है कि हाँ ये लिखा है मैं धारक को एक अदा करने का वतन करता वचन देता हूँ ये नहीं है ये एक सौ रुपए का कमिटमेंट है कि जिस दिन आप मेरे पास आओगे उस दिन मैं आपको सौ रुपया दे दूंगा दे तो आप मुद्दा किस दिन तो कयामत के दिन <laughs> देखो ये कितना बड़ा घपला कितना बड़ा झूठ का बुलंदा आपने साथ रखा हुआ है आपको लगता है हंड्रेड रुपीज नोट है इसमें नोट नहीं है इसमें अशुरेंस है कि जिस दिन आप मेरे पास आओगे किसके पास आना है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाना है ये बात अलग है कि आप उस गेट तक घुस पाओगे ना घुस पाओगे तो अलग बात है रिजर्व okay. बैंक के गवर्नर के पास आप जाओगे उसकी तरफ से गारंटी है कि जिस दिन आप ये प्रोड्यूस करोगे मेरे पास आई विल पे यू द हंड्रेड रुपीस। वो किस रूप में है? है भाई <laughs> तो दो मुद्दे आ गए एक तो किस दिन वेन दिस साइकिल विल एंड सिस्टम विल कोलेप्स देन यू गो देर एंड गेट यूर मनी एंड वॉट फ्रॉम यू आर आर यू गोइंग टू गिव मी ये तो लिखा ही नहीं पूछा भी नहीं आपने आप बड़े बड़े विद्वान आदमी हैं लेकिन पूछा ही नहीं आपने तब तो शुरुआत में बोला कि देखो ये नोट जारी करने के पहले हमारे पास गोल्ड है अब इसके लिए एक रेफरेंस बनाया कि गोल्ड नाम की कोई चीज़ है जिस दिन आप आओगे उस दिन मैं आपको हंड्रेड रुपीस की इक्विलेंट गोल्ड दे दूंगा रुपये तो तब भी दे पाएगा वो ये ठीक है ना ये बात अभी क्या समझ में आ गया अब वहाँ से भी आगे चले गए पहले तो हाँ गोल्ड इतना पड़ा रहता था उसके आधार पर सरकारों को है ना छापने की अनुमति मिलती था। अब एक कदम और आगे चले गए गोल्ड कहाँ से लाए सब माइन खोद खोद के खा गए अब बोले सर ऐसा गोल्ड वोल्ड नहीं है अब क्या करो गारंटी ले लो आप कि जिस दिन आप बोलोगे उस दिन गोल्ड ला दूंगा अभी दिन समझ में आ गया ना कोई कौन से दिन की बात हो रही है कयामत के दिन तो जिस दिन आप बोलोगे उस दिन मैं गोल्ड लागे कहीं से भी दे दूंगा मेरी गारंटी मेरा इतना क्रेडिट जैसे भैया ने बोला ना समाज में रेपो है कि नहीं मेरा कुछ तो मेरा समाज में रेपो है आप जिस दिन बोलेगे उतना गोल्ड ला अब यहाँ से चालू हो गया प्रॉमिसरी है ना करेंसी आ गई अब कोई भी सरकार एक है ना एक बॉन्ड लिख दे देती है रिजर्व बैंकों के भैया हाँ। हम दे, दे देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं इधर नोट छापने का अनुमति चाहिए उधर आप बाड लिख उनको दे दोगे दे देंगे ना क्या दिक्कत है बोले छाप लो छाप रहे कागज थे छाप ले प्रिंट करके उन्होंने कागज बना के उसको दे दहले गोल्ड देते थे है ना गोल्ड खत्म हो गया अब देने लगे प्रोमिसरी नोट क्योंकि फ़र्क तो कुछ पड़ता नहीं अब उसके पास एक और नई कहानी शुरू हो गई अब वायदा बाजार शुरू हो गया जिसमें कोई सामान ही नहीं होता है और व्यापार होता रहता है वायदा बाजार अरे हवाला नहीं वायदा बाजार इतना बढ़िया बाजार है आप उसमें लोग करोड़ों का मार देते थे आपको पता ही नहीं आपकी बड़ी क्रेडिट है आप बड़े व्यापारी हो आपने आज फोन करके बाजार में बोल दिया कि देख अरे शेयर मार्केट के बाहर पे इसमें इसमें क्या होता है सुनो तो इसमें क्या होता है वायदा बाज़ार में क्या हो गया मैंने बोल दिया कि मेरे पास आज है ना किशमिश है कितनी किसी ने पूछा मैंने बोला सौ कुंटल किशमिश है कौन सी कैटेगरी की बोलो बोले तो कैटेगरी डिफाइंड है ए बी सी डी मतलब ये मेरे पास बी कैटेगरी की किशमिश है बोलो कौन लेवा लें भाई ठीक तो बोला दाम बताओ तो मैंने बताया कि बाज़ार में दाम मान लीजिए अड़तालीस रुपये किलो या सौ रुपये किलो तो हमने दाम बता दिया कि अंठानवे रुपये किलो जो भी दाम हमने बताया आप लेने को तैयार हो गए बोले ठीक है मेरे को दे दो सौ कुंटल सौ कुंटल में से है ना पचास कुंटल नहीं ले ली पचास कुंटल नहीं ले ली हमने दोनों से डील फाइनल कर ली दोनों का एडवांस पेमेंट डिपॉजिट करा लिया अभी किशमिश मेरी गोडाउन पड़ी बोला क्या बोला किशमिश तो गोडाउन रखी अभी तो नहीं चाहिए ना आपको तो आपको तो बेचना है इसको वापस ठीक हो गया बढ़िया हो गया है ना अब इन्होंने वापस किसी को बेचा इन्होंने किसी को बेचा और ये अपने हिस्से का जैसे आपने फिर किसी को बेच दिया कि मेरे पास 50 कुंटल किशमिश रखी हुई है बी कैटेगरी की झूठ तो बोलते नहीं है ना अर्थात नाइन्टी एट रुपीज़ में खरीदी थी अब मैं बोला 98.5 में भी दे सकता हूँ अभी 98 के खरीदे है ना आप 98.5 में लोगे तो है ना मैं दे सकता हूँ तो नाइन्टी में ये इन्होंने ले लिया मनोज भाई ने ठीक है तो इनके इन्होंने इसको सारा पेमेंट कर दिया नाइन्टी का इनके पास वो किशमिश आ गोडाउन तो वहीं रखा ही हुआ है उसका अभी उसको हटाया नहीं वहाँ से इनको जो प्रॉफिट मार्जिन मिला था वो मिल गया अठन्नी का इन्होंने बचा कुछ पेमेंट हमको कर दिया कितना बढ़िया हो गया इस वजह से पूरे मार्केट में किसमिश चल गई था था था। और वो कहीं है ही नहीं वो तो दीदी रोज बिक रही ना फिर ये कल ये खड़े हो गए मनोज भाई कि भाई मेरे पास 98 है ना ये किशमिश है 50 के कुंटल और मैंने नाइनटी में खरीदी थी और आज मेरे को पैसे की जरूरत है कुछ एडवांस दे चुके ना अब मार्केट इस समय बीच में डाउन हो गया तो अब कोई लेने को तैयार इनको तब इन्होंने इन्होंने बोला यार यार बेच लो भी या, 97 97 में में दे दो यार, तो रुपए घाटा खा के अपने पैसे ले लिए चल रहा है व्यापार हजारों कुंटल सामान रोज वायदे बाजार में बिक रहे हैं विद आउट एनी वाइट फिजिकल थिंग आप भी माया में पड़ी होता <laughs> है हाँ। पूरा पेमेंट करने की जरूरत ही क्या है दस पांच परसेंट खाली बयाना लेते चले जाओ और प्रॉफिट मार्जिन शेयर करते चले जाते तो ये सुबह से शाम तक व्यापार करें और पता लगा घर में पंद्रह हजार रुपये ला के बीवी को दे दी बोले बड़ा कमा के ला क्या करे व्यापार बिजनेस ट्रेडिंग अब ये क्या हो गया एक प्रकार की अब ये पंद्रह हजार आएंगे कहाँ से कट गई ना इनकी कट गई नाइनटी में माहौल देके बातचीत देखे है ना ये, ये बात में आ गए और अब कट गई इनकी तभी तो इनको मिली मेरे को मिले तो पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपये हमारी बातचीत में आ गया किशमिश का अब ये कहां से आ रहा है बाजार में पड़ रहे हैं किशमिश की मांग बहुत बढ़ गई है प्रोडक्शन कम है है ना और ये है वो इसमें ये इसके साथ जुड़ गए तब उसका रेट बढ़ गया तब हमने खरीद लिया बेच दिया इनके समय रेट घट गया इनका घाटा हो गया वो घाटा क्या हुआ वही घाटा हमारे को मिल गया कभी इनका नंबर आया घाटे में कभी इनका नंबर आया कभी उनका नंबर आया नंबर नंबर से काम चल रहा है तमाम तरह के नए नए बिजनेस ट्रेड हम खड़े करते जा रहे हैं ये समझ में आए कि नहीं अब सामान भी पीछे छूट गया अब सामान वामान की कौन बात करते हैं उसी का एक भाग शेयर मार्केट है उसी का एक भाग बैंक है इसको भी ठीक से समझ लो है ना जेब कदरों को सामान रखने के लिए कोई जगह चाहिए उसका नाम बैंक कोई बैंक वाला हो सकता बुरा लगे उसको बैंक का कुल कार्यक्रम लोगों को टॉपी बिनाना है कुल कार्यक्रम इतना बैंक वो चीज है बैंक क्या चीज है जहां पर मनी जनरेट होता है जैसे मेल फीमेल मिलकर बच्चे पैदा करते ना ऐसे बैंक में पैसा पैदा करते हैं सच्ची बात है बैंक पैसा को पैदा करता है कितना बड़ा घपला है आप समझ जाओगे तो आप बोलोगे कर क्या रहे हैं हम लोग ये सब क्या हो रहा है ये बैंक में कोई पैसे कहीं से आते, है? आते हैं आते हैं कौन लोग लो लाते हैं मान लो एक, एक जगह बैंक खुल गई तो मान लीजिए वहाँ पर किसी ने दस हज़ार रुपये जमा करा दिए पंद्रह बीस पच्चीस लोगों ने बैंक के पास पैसे तो होते नहीं दस हज़ार उसने जमा करा लिए लोगों से एक आदमी को उसमें से पाँच हज़ार रुपये लोन दे दिए पुराने जमाने की बात करें पाँच हज़ार बड़ी चीज़ होती थी उसने लोन लेके क्या कर दिया अब ये लोन कैसे दिया देखो बैंक में कैसे जनरेट होता है बहुत शॉर्टकट में समझा देते हैं दस बैंक के थे क्या नहीं उसने से पाँच हजार लोन दे दिए इसकी बुक्स में अब कितने पैसे हैं यही तो कभी समझ में नहीं आया आपको उसके बैंक खाते में दस हजार पड़े नहीं ऐसा भी नहीं बढ़ गए कैसे बढ़ गए दस हजार तो ये अरे महाराज इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही अभी दुख तो जरा कहा नहीं दस हजार रुपये ये प्लस वो मैनेजर अपना जब अप्रेजल के लिए भेज था वो कितने उसने मॉडगेज किया प्रॉपर्टी तो 5000 का जो लोन दिया था 10 तो उसके पास पूरे रखे ही है प्लस इसमें इंटरेस्ट हर मैंने जोड़ जोड़ के बड़ा बता रहा है प्लस पांच हजार जो उसको लोन दिया उसके एवज में कम से कम उसने साठ रुपए का मॉडगेज प्रॉपर्टी किया तो बैंक ने दस हजार में कितने जनरेट कर दिया पैसा देखिए क्या जादूगरी दिखाए वो भी उसका नहीं आप देखिए और जादूगरी देखिए ये पाँच हजार आदमी लेके दौड़ा बैंक ने बड़ी सम्मान किया एक इंडस्ट्री डालने के लिए साहस उठाए कुछ कुछ के सब जो उधर कहानी हो गई वो इधर शुरू हुई और यहाँ पर इनको क्या निकल गया है ये लोगों ने एक स्कूटर बनाना शुरू कर दिया स्कूटर की फैक्ट्री हो गई ठीक पहला स्कूटर बिका मान लीजिए बहुत छोटा उदाहरण कर लें कि सौ रुपये में एक स्कूटर बेचा है ना ये आदमी को स्कूटर चाहिए था इसके पास भी पैसे नहीं थे बैंक ने बोला चिंता का करते देखो बैंक दस हजार में खेल, खेल कर रही देखिए कितना बड़ा खेल कर रही तुरंत बोले आप ले जा लोन तो सौ रुपए का इसको लोन दिया और इससे मॉडगेज बढ़ाया इंटरेस्ट बढ़ाया मॉडगेज भी बढ़ गया उससे भी सोच पड़ रही स्कूटर पर लोन रख लिया मतलब मॉडगेज में रख लिया उसके अलावा एक आध प्रॉपर्टी और लाओ है ना सारी प्रॉपर्टी में मॉडगेज कराते जा रहे तो बैंक क्या कर रही अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रही खेल देखिए अब ये सौ रुपये इसने इसको दिए ठीक ये भाई क्या करेगा दौड़ेगा ले जाके जमा करेगा यहाँ पर अब ये सौ रुपये एक और किसी को दिए वो इसके पास गए वही सौ का दौड़ रहा है और हजारों स्कूटर बिक रही है इसको बोलते हैं कैश फ्लो इससे सिंपल भाषा में देखो दुनिया का आदमी समझा दे तो समझ देना उससे जाके एक सौ रुपये किटे की नोट में इतने हजारों स्कूटर बन के बिकते चले जा रहे बिकते चले जा रहे क्या हो रहा है इतना सब कहां से आ गया और दस हज़ार रुपये शुरू किए थे है ना अब पता लगा बैंक बैंक बिजनेस कर रही बैंक का इस साल का बिजनेस क्या है कितना प्रॉपर्टी को मॉडगेज किया अब ये बैंक क्या कर रही है अब मॉडगेज प्रॉपर्टी का वैल्यूशन करती है कि इस साल में मैंने इतना मॉडगेज किया हायर बैंक में जाता है वहाँ से जाके रिजर्व बैंक पर चला जाता है वो एस बी आई कि देखो हमने इतना करोड़ का बिजनेस किया बिजनेस बोलते हैं उसको क्या क्या बिजनेस किया भाई मॉडगेज किया तो इतना अमाउंट हमने लोगों को लोन दिया ये उनका धंधा है इसको बिजनेस करते हैं लोन जितना देते हैं उससे अधिक मॉडगेज करते हैं तो वो वो जो बनती है उनके पास क्रेडिट कि मैं ऐसा हूँ उसको ले जा रिजर्व बैंक को देते हैं वो बोलता है और नोट छाप लो तो फिर वहाँ से नोट छपा के ले गए आप देखो यहाँ से लिए थे दस हज़ार सब घपला करके अब क्या करें रिजर्व बैंक के पास पहुँच गए वहाँ से पहुँच अब पुनः इस सारे मॉडगेज को वैल्यूशन को कन्वर्ट करा लिए आपका मकान आपके पास ही रखा आप रह ही रहे हो उसमें अब उसके आधार पर भी नए नोट छप गए और वो सब कहाँ चले गए आपके में थोड़ी आए वो पुनः इस बैंक में चले गए ठीक अब ये दस की वैल्यू कुछ और हो गई है ना ये इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज सबसे बड़ा जो हो गया बैंक सबसे बड़ा है ना, व्यापारी संगठन हो गया तो, है ना माफिया है पूरा आप देख रहे हो करोड़ों करोड़ों जो बन बोलने बातें ना ऐसे ऐसे घपले होते हैं जिसको अपने को बोलने में कठिनाई होती है लाख की बात हो रही है कि करोड़ की हो रही है समझ में नहीं आता दस हजार करोड़ एक लाख करोड़ है ना ये आप और कर ही नहीं सकते कहाँ एक लाख रुपए लेके दौड़ो एक लाख करोड़ ले भागोगे इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है बैंक इसमें इसी के लिए बनी रहती तो ये सारी बैंक मिल ये सब करती रहती है इस विधि से ये धन को ठीक से समझा ही नहीं गया अब इसके जाल में आप पड़ के आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते आज इस बीच में क्या हो गया अब ये सारे बैंक वाले हैं ना महलों में रह रहे हैं दूसरे के पैसे को खा रहे उसके पैसे को पे काम कर रहे अपना घर चला रहे सिंगापुर की यात्रा करे दुनिया में ट्रेवल कर रहे है ना उनको जो फैसिलिटी मिल रही है वो मिली रही है पैसा खुद का नहीं है ना खाली केयर वो भी केयर के हैं तो इस विधि देखेंगे तो ये सारा लूट खसोट का प्रोग्राम है हाँ जी एक चीज ऐड कर देता हूँ आपकी बात को कंप्लीट करने को हाँ सुबह वाली बात से कनेक्ट हो रही है जो बोल रहे थे ना कल एक डाटा रिलीज हुआ है कि 300 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी का डेब्ट है जिसमें 100 ट्रिलियन डॉलर यूएस के ऊपर डेब्ट है और उस डेब्ट को देने वाले ये बैंक ही है तो ये बैंक ही मालिक है जनता और देश लुटे हुए हैं जनता और देश के ऊपर कर्ज है जो आपने भी समझाया वही बहुत बढ़िया तो नेटनेट बैंक के ऊपर मालिक है मत तो अब दूसरे नामों के पहले हम किसी राजाओं के कब्जे में थे फिर किसी और के कब्जे में आए फिर किसी और कब्जे में आए अभी नाम बदलते जा रहे हैं है ना? और काम वो का वही है ठीक आज कोई आपके देश के ऊपर कोई कब्जा करने आने वाले नहीं महाराज ये एकदम झूठ बात है आप बिल्कुल चेंजेस होइए कोई आदमी आपके देश पर फिजिकली कब्जा करने वाला नहीं क्योंकि जिसने फिजिकली कब्जे किए उनमें से कितनी मौतें हुई कितना संकट हुआ उसमें से गेंद क्या हुआ कुल मिला पैसे लेके भागे तो आप समझ में आ गया कि यार कौन जाएगा ना इंडिया में जाना पाकिस्तान में जाना वहाँ कब्जा करो क्या मतलब है किसी भी देश की इकोनॉमी को कब्जा करके रखते हैं उसके लिए क्या करना है उसके लिए रिजर्व बैंक बनाई हुआ है रिजर्व बैंक का काम ही इतना ही है कि कब्जा को कैसे बना रखना है तो कोई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कोई देश आपके आके कब्जा करके रहने वाला नहीं क्योंकि गए वह दिन है ना जब डंडा लेके आदमी घूमता था ये मेरी जगह है चलो मेरे बात मानो सलाम करो ये करो आप उसको पता है इससे क्या होता है सलाम फलूम से है ना कुल मिला के फाइनली तो पैसे ही चाहिए तो पैसे को कब्जा करके रखे हुए हैं हमको लगता है कि सरकार कब्जा कर ली सरकार खुद कब्जे में है किसी किसी के अब इसमें मेन कब्जा करधारी कौन है उसको पता करना मुश्किल है तो ये समझ में आ जाए <laughs> आप चिंता नहीं करो जी ये मांगेंगे उसके पहले अपन चीजें बदल देंगे सब माफ हो जाएगा आप चिंता मत करो <laughs> हाँ जी ठीक है हो सकता है देखो और अध्ययन करेंगे और बहुत सारी चीजें हमको मिलेंगी हाँ हाँ वो लेटर ऑफ कंफर्ट वही कमिटमेंट ही है खाली ठीक है ना अब क्या निकल गया है लेकिन आप लेटर लिखे तो आपको दस रुपये देंगे वो है ना हाँ वो मनवाता है कोई पीछे खड़ा रहकर कुछ नहीं है वो कोई नेता उसके पास खड़ा है बिना नेता के कोई देगा नहीं बैंक ठीक क्योंकि आप लेटर लिखे तो मानव चेतना विकास के अंदर से कोई दे, दे दे दस रुपये <laughs> ना हमको लेना हम हाँ भाग जाएंगे हमको लेना भी नहीं है कई सारे देने आते हैं रख तेरे पास भैया हाँ जी इसको पूरा कर ले हाँ माएक, माएक। अंकल को दे दो अंकल को दे दो भाई अंकल भूल गए भैया अभी छोड़ो भूल ही गए देखो हाँ वो तो भी बताएंगे आज चौथा दिन है है ना अपन तो पूरा एंड टू एंड जाने वाले <coughs> तो क्या समझ में आया सदुपयोग करना है अभी उत्तर तो यही उसका तो धन का सदुपयोग क्या है दान नहीं है ये नहीं है, वो सब हो गया ना हैं? वो तो उत्पादन में चला जाएगा भाई उदाहरण यह अभी अधूरा रह गया ना तो 70 क्विंटल हो गया तो 30 क्विंटल क्या करें तो कोई बोले तीस को आप उत्पादन में लगाओ अगर उत्पादन में लगा जाओगे तो अब एक हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे अभी हम यही कर रहे हैं तो इसी में लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं तो नेट सदुपयोग नहीं हो पा रहा तो धन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है यही आपका दुख है आपके पेट में दर्द क्या है पेट में दर्द क्या हो रहा है जो धन है उसका सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे यहां दान के पेटी नहीं है ना तो फिर वो तो करते हैं जिंदगी भर जमीन खरी खरीदते रहे मकान बनाते ये तो सीखे ही हम तो यहाँ बनाने से क्या हो गया काम वही करेंगे कहीं भी जगह बदलने से कुछ छोड़े होते है? काम उतना ही करेंगे ठीक है तो देख लेते हैं एक बार किसी को लगता है कि और उत्पादन में लगा चलो लगा लो फिर से आएगा फिर क्या करोगे और वही प्रॉब्लम आपके साथ हुई कुछ कमाने लगे कुछ पैसे आए उसको फिर से उत्पादन में लगाए और आ गए एक समय बाद तो आदमी परेशान की कहीं भी लगाए तो फिर लौट के आ जाते नहीं लौट के आए उसके तो पूरे मैनेजर रखता कैसे लौट के नहीं आएगा फिर आगे फिर क्या करें फिर आगे क्या करें तो उसमें सदुपयोग नहीं है तो संग्रह कर देते हैं अब ये समझ में आगे सदुपयोग का मतलब है कि विश्वास पूर्वक जीना विश्वास आचरण के साथ है और आचरण व्यवस्था के साथ है ना और व्यवस्था शिक्षा के साथ है तो कहने के लिए जरूर बोल देते हैं शिक्षा और व्यवस्था मतलब यही सदुपयोग पूर्वक विश्वास है विश्वास आचरण से और किस कितने अच्छे आदमी हो आप कितने अच्छे हो जाओ समझने के बाद दीदी आपको ढांचे नहीं मिलेंगे आप अपने अच्छाई को व्यक्ति नहीं कर सकते है ना और एजुकेशन नहीं मिलेगा तो अच्छाई समझ में ही नहीं आएगी तब निकला कि धन का सदुपयोग जो है मानव परंपरा में विश्वास हेतु विश्वास निर्वाह हेतु विश्वास निर्वाह हेतु शिक्षा एवं व्यवस्था तो विश्वास निर्वाह हेतु शिक्षा व्यवस्था में नियोजित किया जाता है यह बाय चॉइस होता है सदुपयोग बाय च्वाइस है जबकि उपयोग च्वाइस है क्या हमारा तो अभी तक हम इतने इवॉल्व हो पाए जो मजबूरी रहा हम उतने तक इवॉल्व हो गए हैं आप सोचिए है, हजारों साल में हम लोगों ने खेती की परंपरा को पकड़ा होगा उसके पहले हम लोग एक हाल चाल क्या होंगे सोचो तो वो जो सब किए हम लोग विकास क्रम में किए इतना कि हजारों साल में जाकर हम खेती सीखे आज पाँच हजार साल का भी इतिहास हो गया कितने साल का इतिहास मुझे पता नहीं खेती का लेकिन देखेंगे कि खेती नहीं होती तो क्या होता आप है आप सोचिए क्या होता रहा होगा कि हर दिन माता पिता जो है ना वो ढूंढने निकल जाते होंगे खाने के सामान और उधर जंगल में कुछ मिलेगा वहाँ से ले आए फिर उधर जंगल में कुछ मिलेगा वहाँ से ले आए ठीक है ना ऐसे ही ढूंढते रहते होंगे सुबह से गए तो शाम को पहुँचे कुछ लेके यही काम कुल मिला ना पानी लेने गए तो पता लगा कि अब घड़े ही नहीं है मटकिया ही नहीं है तो पानी कैसे लाओगे तो ऐसे तो बच्चों को ला नहीं सकते छोटे बच्चे को तो ले जा नहीं सकते तो दिखा कि अब तक हम जो है ना मजबूरी का काम सब किए हैं ये सब मजबूरी है मजबूरी है मतलब इसमें हमारा च्वाइस नहीं है खाना खाने में हमारा क्या चॉइस है जरूरी है तो च्वाइस फ्रीडम के साथ कहाँ पर है सदुपयोग तो मानव सदुपयोग पूर्वक ही सुखी सदुपयोग पूर्वक सुखी हो तरी मां हो सदुपयोग पूर्वक अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करता है उपयोगिता प्रमाणित होता है सुखी रहता है सदव्यय ही कमाई है क्या हो गया कमाई पूरी तरह यात्रा में क्या कमाए महाराज गुरुजी जी ही कमाए हमने सदव्यय क्या चीज़ें सदुपयोग वही कमाया है जो शिक्षा और व्यवस्था में गया वही एक्चुअली हम कमा पाए क्योंकि अब अब मानव मानव जाति के रूप में हम देख रहे हैं कुल हमारा ये तो सब मेहनत करके निकला क्या यार अगली पीढ़ी के लिए हम कैसे विश्वास के लिए कोई संबल को तैयार कर दिए उसके लिए जितना सद जो व्यय हुआ उसका नाम सदव्य है तो सदव्यय ही कमाई है सदव्यय ही कमाई है लिख लो सदव्यय ही कमाई है सदव्यय समझ में आया कि नहीं खाया पिया वो तो सब निकल गया आप बताओ साठ साल के पचास साल के चालीस साल के आया जो कुछ खाया पिया वो कहां गया तो कुल मिला के कमाया क्या है जो हम राइट यूज कर पाए राइट यूज ही अर्निंग है राइट यूज क्या है सद सदुपयोग है वो क्या है शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना बनाना चलाना ये सब चीजें उसमें तो सद सदव्यय ही कमाई है और आप व्यय ही गवाई है लाइन लिख लो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है सदव्यय ही कमाई है आप व्यय ही गवाई है ह सॉरी नहीं सुन पा रहा लॉस हो गया लॉस हो गया ना खो दिया हमने हाँ तो सदव्यय कमाई हुई अपव्यय गंवाई हुई ये बात पकड़ में आ गया और एक और लाइन लिख लो जब कमाते हैं तो गंवाते नहीं जब कमाते हैं तो गंवाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है और जब गंवाते हैं तो कमाते नहीं दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं, है ना दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती हैं है ना सदव्य ही कमाई है आप भी व्यही गंवाई है तो जब कमाते हैं तो गंवाता कुछ भी नहीं जैसे मेरे को बोले आपने इतना गंवा दिया अरे कुछ भी नहीं गंवाया हमने तो अगर कमाया है तो गंवाया क्या है कुछ नहीं गंवाया अरे आप जैसे एक व्यक्ति हमको बड़े दया दिखाते हो सर हम जानते हैं आपको आप अगर एक साल भी नौकरी में रह जाते तो आप इस पोस्ट पे चले जाते इतना आपको ये इतना अवसर था इतना ब्राइट फ्यूचर ये वो इस उम्र में है ना आपने नौकरी छोड़ दी भरी जवानी में विधवा हो गए है ना <laughs> <laughs> <laughs> इस प्रकार की बात करते हैं तो आप वो बड़े दया दिखाते हैं हमारे साथ और आप कितना महान काम कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर भैया है ना एक्चुअली देखें तो हम कमा गए क्या कमा गए जहाँ हम काम करते थे एक भी आदमी हम पे विश्वास नहीं करता था एक भी आदमी पे हम विश्वास नहीं कर सकते थे क्या कमाए भैया है? है ना सरकार में बड़े पद पे चले जाओ तो आप चारों तरफ से जेब कतरों के बीच में बैठे रहते हो जो सामने बैठे हैं आपके पास आ रहे हैं सबऑर्डिनेट और जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये वो वो सब इसके लिए जी सर क्या बढ़िया सर आपकी शर्ट तो बहुत ही अच्छी लग रही सर और आपकी तो बात ही अलग है सर आपके जैसा अधिकारी हमने देखा ही नहीं सर सुनकर तो अच्छा लगता है किसी को भी लेकिन धीरे धीरे जब दिखना शुरू हुआ था तो क्या है तो सारा का सारा कहानी तो है ना पैसे के लिए उसी के लाभ के लिए सब चल रहा है है ना और फिर आपको भी कहीं जाके सर सर करना पड़ता है वह, वो वहाँ भी देखो तो क्या हो रहा है तो ये आपने को समझ में आया कि उसमें पूरे में विश्वासों का कार्यक्रम ही नहीं है यदि इतने साल में कुछ भी हम कमा गए तो क्या कमा गए एक तो अपने में विश्वास को कमाए कि बात कुछ है भाई की जा सकती जी जा सकती है उसका प्रमाण ऐसा नहीं कि अंधेरे में प्रमाण है उजाले में है, उसका प्रमाण है कि कई सारे लोग आप आया देख रहे हो उनमें धीरे धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है हमारी विश्वास की यात्रा बढ़ रही है, लोगों की विश्वास की यात्रा बढ़ रही है इसमें क्या गंवाएं कुछ भी नहीं गंवाएं महाराज कुछ भी नहीं कोई कागज का कुछ वैल्यू नहीं है आप कितने कागज से विश्वास को पा सकते हो मेरे को बता दो कितने कागज से विश्वास को पा पा सकते हो बताओ है ना ठीक है ना जहाँ हम थे वहाँ पर तो यही था ना कि सारे चोरों चर के आके कुल मिला के प्रॉफिट कैसे बढ़े कुल मिला के नंबर दो में कैसे काम करें कुल मिला के कहाँ इन्वेस्टमेंट करें इसी के लिए बातचीत हो रही ना आज तो कोई हमसे ऐसी बात नहीं कर रहा कुल मिला के जागृति कैसे हो संबंध कैसे अच्छे हो क्यों बात करते हैं क्योंकि उनको भरोसा बनता है कि शायद यहाँ से इसका उत्तर मिल सकता है तो देखिए एक यात्रा शुरू होती है अपने में तो कितना उसमें क्वालिटी इन्हेंसमेंट होता है आज हमको आगे कोई नहीं पूछता कि चोरी कैसे करूँ बदमाशी कैसे करूँ है ना और फटकेबाजी जेब कतरी के, के लिए कोई नया आइडिया दो सर एक भी आदमी मेरे को पूछता नहीं एक भी फ़ोन इसके लिए नहीं आता हमारी दुनिया बदली कि नहीं बदली अब सारे प्रश्न उत्तर इसी के लिए कि भैया ये क्या है वो क्या कैसे हम आगे बढ़ जाएं कैसे पति पत्नी संबंध ठीक हो बच्चों के लिए क्या कर ले वो कर ले तो आप और हम मिलकर ही अपने लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पा कर सकते हैं और इसमें जो कुछ भी लग रहा है वो सब राइट यूटिलाइजेशन है सदुपयोग है सदुपयोग है है ना धन के सदुपयोग के बिना व्यवस्था हो ही नहीं सकता है आप जो कह रहे हो कि हमारे लिए हम जा रहे थे, वहाँ कोई अवसर नहीं है इसीलिए अवसर नहीं है कि वहाँ पर भी सदुपयोग का कोई डिज़ाइन हमको पकड़ में नहीं आ रही जिस दिन आप सदुपयोग के डिजाइन सहमत हो जाएगा अवसर अवसर क्रिएट करेंगे हम ही अपने लिए अवसर क्रिएट करेंगे भगवान करेगा हमारी है सरकार करेगी हम क्या सोच रहे हैं सरकारों के पास जाएंगे और फिर वो हमारे लिए अवसर बनाएंगे तो हमारे अंदर दीनता तो बच्ची की बच्ची रहेगी ना यथावत है आप सरकार के पास यदि इसलिए जाते हो कि वो कोई अवसर हमको प्रोवाइड करा देंगे और हम बड़े न्यायपूर्वक जी लेंगे ये हमारा भ्रम है महाराज भ्रम दीनता का दूसरा स्वरूप है पहले हम भगवान के पास जाते थे पैसे मांगने के लिए देखो पैसे मांगने के लिए जाते थे है ना रोज़ सुबह अगबते लगाए कि आज दिन अच्छा निकलना चाहिए ठीक से काम हो जाए <laughs> और और उसके बाद उसके बाद कहाँ चले गे? सरकार के पास चले इसी के लिए है ना और एक और चीज आ गई ज्ञान की बात आ गई हमको व्यवस्था चाहिए अधिकार चाहिए ये चाहिए जीने का अवसर दो उसके लिए भी आप पहले भगवान के पास गए है ना और बाद में अगर कुछ समझ में आ गया पुनः सरकार की गोदी में जाके बैठना अरे सरकार को जरूरत होगी तो उसके लिए अवसर अपन क्रिएट करके देंगे हमारे लिए सरकार को अवसर बना के देगी थोड़ी ना तो किसका इंतजार कर रहे भाई समझ में आपको आए अवसर को दूसरा क्रिएट करेगा किसके लिए खुद के लिए अगली पीढ़ी के लिए टर्निंग वहीं से होगा दीदी अपना तो निकल गई अपनी तो यात्रा वहां शुरू होगी अपनी तो कट जाएगी जैसे तैसे गाना पेरे गाती गुरुजी है ना आपका क्या होगा ओ आप कौन है अगली पीढ़ी तो टर्निंग वहां से एक उम्र में अपने लिए एक उम्र में अपने बच्चों के लिए एक उम्र में अगली पीढ़ियों के लिए पूरी मानव जाति के लिए हम इस प्रकार से सोचते हैं हो सकता है आप पहले से ही माना जाते के लिए सोच लो कोई बुराई नहीं लेकिन पर्सनल कारण तो उतने ही बनता है कि मैं अपने बच्चों को एक एक अच्छा वातावरण देना चाहता हूँ जिसमें उनमें विश्वास का अर्जन हो जिनमें उनमें है ना समाधान समृद्धि की तरफ जीने का कार्यक्रम बने उसी के लिए हम हाथ पाँव मारेंगे या हमको दूसरों के लिए भला करने के लिए हाथ पांव थोड़ी मारने चलते हैं ये, ये वैसा मॉडल नहीं है, है ना इतना होता है कि यदि एक आदमी भी सदुपयोग की यात्रा प्रारंभ करता है तो कई लोगों के लिए सदुपयोग का रास्ता खुलता जाता है अब वहाँ से चले तो अमेरी गरीबी में संतुलन कैसे पहुँचा वो वो तो रह गया अभी उसको पूरा कर लेते हैं अब ये समझ में आ गया जब आपकी और हमारी सबकी परिभाषाएँ एक हो गई कि धन का सदुपयोग ये है तब जाकर हिसाब किताब का काम ही खत्म हो गया है ना हमारे यहाँ हम जो रहते हैं हमारे आपस में कोई हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्यों नहीं पड़ रहा कि पैसा मेरे पास रहे आपके पास रहे दोनों का सदुपयोग एक है तो विरोधी खत्म हो गया तो हर आदमी होता है आप ही रख लो ना आप ही रख लो ना आप ही रख लो कौन है अभाव में अभी तक जितना भी धन आया है या कमाया है उसका सदुपयोग नहीं हुआ है बिल्कुल इसीलिए दुखी है और अच्छाई की सोच रखने वाले भी चूंकि विचार अधूरा मिल रहा है तो व्यवहार उनका संकुचित हो ही रहा है हाँ जब ये व्यवस्था खड़ी होकर मॉडल को दिखेगा तो अच्छा ही तो लोग चाहते ही हैं। बिल्कुल विचारपूर्ण मिलेगा तो सदुपयोग अपने आप समर्पित हो जाएगा अपने आप का मतलब मतलब वो धन जो उसका है वो सदुपयोग में, में, में आने से करेंगे उसका। अपने आप कुछ नहीं होता है हाँ मतलब समझ में आएगा अपने और आप आप मेरे अपने और मैं एक आप है ना तो अपने आप का मतलब हम दोनों मिलकर करेंगे तीसरा कुछ तीसरा कोई नहीं करेगा ठीक है ना बात अब ये समझ में आया कि एक रुपया भी था और सौ रुपये था गरीब के पास एक अमीर के पास सौ अब अमीरी गरीबी में संतुलन कैसे इसमें बैठता है ये भी समझ लीजिए है ना एक रुपया भी उसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक है सौ रुपये वाले के पास सौ रुपया अपनी आवश्यकता से अधिक है हमारे पास सबके पास जो कुछ भी है अगर संग्रह किया हुआ है वो शोषण का धन है चाहे वो टैक्स पेड हो चाहे वो टैक्स पेड नहीं हो दो ही च्वाइस हो सकती है सरकार का टैक्स पेमेंट कर दिया तो उसका मतलब नंबर एक नहीं हो गया नंबर दो ही है शोषण से प्राप्त आए तो क्या कर रहे हैं गरीब अपनी गरीबी से दुखी है एक रुपए से दुखी है और अमीर अपनी अमीरी से दुखी है और सौ रुपये से दुखी है दोनों में कहाँ पे कॉमन हो रहा है एक और सौ में कॉमन कभी नहीं हो सकते हैं कॉमन हो गया समझदारी में तो ये समझ में आ गया कि धन का सदुपयोग तो इतना ही है तो ये भी अपना सदुपयोग लगाया ये भी लगाया दोनों सहमतों का तो कितना हो गया तो इसका सौ का कितना हो गया और इसका एक का कितना हो गया घाटा किसका हुआ आदिकाल से जो अन्याय चला रहा था बरसों बरस के पिताजी ने इसको हड़पा था उसके पिताजी ने इसको हड़पा था आज वो जाकर इतने हजारों साल लाखों साल का जो अत्याचार है अन्याय है उसको हम लोग बड़ी सुगमता से बड़े प्यार से बिना क्रांति बिना बिना कतले आम कुछ करे बिना बड़े प्यार से है न ये भी नहीं कि तुम्हारा झूठ था ये सब वो सारा विवाद खत्म करके आज एक नई शुरुआत कर पाते हैं और एक एक रुपये वाला एक लगाता सौ रुपये वाला सौ लगाता अस्सी वाला अस्सी लगाता कुल मिला के बढ़ते चला जा रहा है आज ये कार्यक्रम आप देखो क्या किसी के घर में ये ड्राइंग रूम बन सकता है आपके घर में है ड्राइंग रूम अंबानी के बाद भी नहीं है ये साइज का ठीक कहां से हो जा रहे हैं किसी के घर में बेकरी है किसी के घर में सोगाई गोशाला है किसी के घर में 50 टॉयलेट हैं हमारे घर में 50 टॉयलेट हैं दो दो के हैरान किसी के घर में इतने बर्तन हैं जितने हमारे पास हैं किसी घर में बर्तनों का साइज जो है हमारे बराबर है ये क्या एक आदमी के धन से हो गया नहीं शुरुआत में कुछ हुआ होगा आज ये जहां पहुंचा जहां से शुरू हुआ उससे आगे बढ़ा है ना और इसमें ये उदारता लोगों में आ रही कि नहीं आ रही ये इसी दुनिया के लोग हैं इसी दुनिया के उसी शिक्षा व्यवस्था से निकल के आए हुए लोग अब किस प्रकार से एक बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आके उदारतापूर्वक किसी को कोई दान मान नहीं दे रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया डिजाइन बना रहे आपके घर में बेकरी यूनिट है आपके घर में क्रीम बनता है आपके घर में साबुन बनती है आपके घर में तेल बनता है आपके घर में और क्या क्या पूछूं? बताओ ये कुछ नहीं करते आप क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे में सदुपयोग की एक रूपता नहीं है इसीलिए अभावग्रस्त हैं लिख लो सदुपयोग की समझ के सदुपयोग के समझ में एक रूपता का अभाव सदुपयोग की समझ में सदुपयोग की समझ में अनेकता ही सदुपयोग की समझ में अनेकता ही समस्त अभाव का कारण है समस्त अभाव का कारण है अभाव कहाँ से जनरेट हो रहा है भाई आपकी सदुपयोगिता की डेफिनेशन अलग मेरी अलग वो क्या है संग्रह दोनों की संग्रही डेफिनेशन है लेकिन वो डेफिनेशन ऐसी है जो हमको एक नहीं होने दे रही इसके कारण हमारे को अभाव है जैसे ही सदुपयोगिता की परिभाषा एक बनी समस्त अभाव से मुक्त हो गया आज सबको लगता है कि यहाँ कम से कम हम लोग अगर देखें तो कम से कम दस करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा हो चुका है और एक रुपए भी कहीं से चंदा नहीं लिया गया और धीरे धीरे लोगों को अपने वो पूर्व पूर्व पुर, पुर, के जो काम है उससे मुक्त भी करते जा रहे हैं ऐसा भी नहीं कि उनको उसमें लगे रहें दो तो और यहां लगाते रहो तो कैसे उनको वहाँ से विड्रॉ करें वन बाय वन वन बाय वन वो भी करते चले जा रहे हैं और आज ये जो भी कुछ है ये पूरे 25 परिवार का है एक परिवार का कुछ शुरुआत किया हुआ 25 परिवार मिलकर इसको कुछ बढ़ा किया और इतना ही नहीं आगे आने वाला जो जिगलू है जो 200 परिवार के लिए हम लोग तो सोच रहे हैं मतलब एक हज़ार लोगों के लिए एक लिविंग मॉडल उसको खड़ा करने के लिए पहली शुरुआत हो चुकी है जिसको कह रहे हैं जमीन अधिग्रहण है ना हम खरीद के लिए कौन खरीद के लिए पच्चीस परिवार ही खरीद के ले लिए आज हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं मैं तो किसी का बैलेंस शीट देखा नहीं कुछ भी मेरे को आपने बताया नहीं कभी न कभी बताओगे है <laughs> ना मुझे पत, बिल्कुल भरोसा है कि ऐसे दस जिगलू हम खड़ा कर सकते हैं इतने लोग इतना आपके पास है खाली एक बार समझ का मामला बने दिख जाए कि सदुपयोग तो यही जिंदगी तो यही है इसके अभाव में तमाम गलतियां हम कर रहे थे उसके बाद देखिए कैसे कैसे एक आदमी मुख बढ़ते ही किसी के पास लाख है वो लाख देके बड़ा खुश होता है कि मैंने भी लगाया अपना किसको थोड़ी दिया अरे अपने लिए ज़िंदगी को बनाया दूसरे के लिए नहीं है सदुपयोग आप स्वयं करेंगे अभी देखिए दान चंदा क्या चीज़ है जिसमें आपको सदुपयोग की समझ नहीं आप ये मानते हो कि इसको होगा तो ये कर लेगा इसीलिए ध्यान देते हम यहाँ पर डिजाइन बदल गए आपको सदुपयोग समझना है आपको करना है आपके कमाए हुए धन का सदुपयोग आप भी सुनिश्चित करेंगे हम नहीं करेंगे कितना बढ़िया बदल गया अब सदुपयोग एक ही अनेक तो हो नहीं सकता ये बात अगर समझ में आती यही शिक्षा का वस्तु बन गया कुल मिलाकर शिक्षा का वस्तु क्या बना तन मन धन का सही सदुपयोग कर ले ऐसे सदुपयोग पूर्वक जीने की शिक्षा बनती है हर एक आदमी को सदुपयोग समझ में आता है बड़ों को भी आता है बुजुर्गों को भी आता है युवाओं को, को भी आता है बच्चों को भी आता है छोटे छोटे बच्चे भी अब ये बात करते हैं अभी दो बच्चे लड़ रहे थे है ना किसी ने कुछ बोला छोटे छोटे बच्चे उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया एक ने बोलते निकल जाए मेरे घर से अभी लंच के बाद ही दूसरा बच्चा उसको समझा रहा देखो ऐसा नहीं होता है ये घर तुम्हारा थोड़ी होता है अकेले का वो छोटा छोटा बच्चा समझा रहा है वो है ना कुहू बेटा जी और उनके इस उम्र के बच्चे बात कर रहे हैं आप सुन सकते हो देख सकते हो उनकी बातचीत है ना घर एक का थोड़ी होता है घर में सभी रहते हैं तो तुम कैसे बोल कि घर मेरा निकल जाए बाहर आ जाओ देखो कुछ हुआ न्याय की योग्यता का अभाव न्याय की अपेक्षा में जल्दी आओ जल्दी आओ जिसका मैं नाम लेता हूँ वो यहीं मौजूद दिखने लगता है मुझे क्या सिद्धि है अभी नरेश भाई का नाम लिया वो आ गए इसका नाम ले ये आ गए देखो अब वो उसको समझा ही रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है है ना कई सारे लोगों का घर होता है ईंट का होता है घर तो पहले वो समझा रही उसको ईंट पत्थर का होता है ना उसमें हम लोग रहते हैं और हम आके छोड़ लोग आते हैं जाते हैं, रहते रहते और इतना ही भी नहीं उसमें चींटी भी रहती है चिपकली भी रहती है सब तो रह रहे हैं एक साथ कहाँ किसी तेरे घर हो गया अकेले का वो बच्चा भी अपना आँखों आंसू बोल रहे हैं हाँ यार सही है। यार इतने सारे लोग रहते हैं तो <laughs> आप बताओ आपके घर में चीटी कॉकरोच चिपकली नहीं रहती आप माने रहते हो मेरे ही घर सच्चाई देखती नहीं कभी है दीदी <laughs> सच्ची बात है हाँ कोई घर दिखा दो जिसमें यह नहीं रहते हूँ दिमक जो लगी पड़ी है मन में वो धीरे धीरे लग रही है धन में उधर पेरे ध्यान दो उससे कैसे बचे हाँ वही ना वो मन में लगी उसको पहले देखने अंदर अंदर खाई जा रही है कैसे खा जाती है दिखता बड़ा है है ना और अंदर से पूरा सड़ा निकलता है जैसे कोई सांस देने जाता है एकदम भर भरा के गिर पड़ता है तो आदमी का हाल बहुत बुरा हाल है पहले उसको ठीक करने की बात ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई अब इस विधि से अब इस ये कार्यक्रम शुरू होता है पहली बार एक ही बार शुरू होना पड़ता है धीरे धीरे इसमें ये हम अपनी ताकत लगाते चले जाते हैं और और बेहतरीन मॉडल एक स्टेज में कोई मॉडल दूसरे स्टेज में तीसरे स्टेज में चौथे स्टेज में ऐसे बनते चले जाते हैं है ना कोई तो अब बाकी लोग तो इंतजार ही करेंगे कोई तो आगे आए भरोसा है नहीं है ना ठीक है एक वो ब्रेक करने की बात होती है उसको ब्रेक किया तो फिर आगे कहानी बढ़ जाती है इसमें बिल्कुल स्पष्ट इस बात है प्रश्न लेकिन वही आता है कि यदि हमारे को पहले अपने में भ्रम का निवारण करना है तो कोई जागृत मानव को पहचानना जरूरी है जीता जगता उसके साथ संबंध को बनाने से ही हमारा ये, एक, एक पूर्ति ही होती है दूसरी पूर्ति आर्थिक रूप में यहाँ से होती है व्यवस्था का ढांचे खाँचे दोनों को मिला के काम करना पड़ेगा और धरती पे नियम हर जगह लागू है आप कहीं भी कर सकते हैं जितना आपको दिखता है उतना आप कर ही सकते हैं है ना परसों के बाद फिर बैठ के और बात करेंगे कि क्या क्या निकल के आ रहा है ये सब करके अल्टीमेटली कार्यक्रम क्या है ये सब करके हमको क्या करना क्या है ये भी समझना चाहिए कि सारा परिचय विकल्प अध्ययन करके फाइनली क्या है फिर मानव दर्शन किताब हाथ में ले घूमते रहना है साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ बोध हुआ कि नहीं हुआ है ना आत्मा को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ वो तो हो गई वो तो इंश्योरट है क्योंकि हम उसी के लाइट में तो काम ही कर रहे हैं तो काम क्या करें जिससे ये सब भी हो सके ठीक है जी क्या हाल है भाई समय का तो यहां यहां हो गया आज हमने कोई प्रश्न नहीं लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न आपके पास नहीं कल सुबह के सेशन प्रश्न से करेंगे फटाफट आज के और कल के दोनों प्रश्नों को निपटा देंगे हो सकता है आज हमने इसलिए लिए क्योंकि आज के प्रश्न आपके